आप भी टिफिन अच्छी नियत से बना के देती है, इसमें भी हमको कोई शंका नहीं है जिसके लिए वो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है उसको बहुत ठीक से अध्ययन करने की जरूरत है एक छोटा उदाहरण देता हूं उससे शायद बाद आपको समझ में आ सकती है हम लोग अपने अपनी जिम्मेदारी भी तो हम बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट आइडेंटिफाइड इज नॉट डिफाइंड वेल देन कितना भी हमारा ईमानदारी हो कितनी भी मेहनत हो कितना भी सहयोग हो उससे वो परिणाम नहीं आते हैं जो अपेक्षित हैं एक छोटा उदाहरण ले लो तो आपको बात समझ में आ सकती है वैन आई स्टार्टेड माई जॉब है ना उस समय मैंने इंजीनियरिंग किया और ठीक ठाक जो भी उस समय पे स्केल होती थी उस समय जो अच्छी नौकरी लगती थी उसका पैसा था चौबीस सौ रुपये पच्चीस प्रति माह और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी कंपनीज में बढ़िया जॉब होती थी है ना जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया तो उस समय आप स्टीट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बी या और भी गजरा गियर्स या और भी कोई पेट्रोकोम कंपनी होगी उस समय उस समय जो तनख्वा थी हमारी वो थी चौबीस सौ रुपए और, और उस समय गेहूं का जो दाम था मैं अपनी जिंदगी से जोड़ के बताता हूं उस समय जो गेहूं का दाम था वो था करीब करीब पांच से लगाकर साढ़े पाँच सौ रुपये कुंटल ठीक है और उसके बाद हमने बहुत मेहनत की बहुत ईमानदारी से काम किया ऐसा बोलने में कोई जाता नहीं है लेकिन ऐसा किया तो नहीं था और जो भी हुआ प्रमोशन हुआ ये हुआ वो हुआ जो बिना रिजाइंड उस समय तनख्वाह हमारी थी करीब करीब एक लाख रुपया तो इसमें कितना गुना मल्टीप्लीकेशन हुआ बहुत मेहनत करने से कितना मल्टीप्लिकेशन हुआ आलमोस्ट 40 गुना या 100 पर, 40 है ना, 40 टाइम्स नॉट परसेंटेज 40 टाइम्स हमारी तनख्वाह में मेहनत करने से इजाफा हुआ तो हमारे को ये गेन हो गया और गेहूं की कीमत हो गई थी सोलह सौ कुंटल तो क्या गेहूं उगाने में मेहनत कम होने लगी थी या हमने इस प्रकार के डिज़ाइन बना रखे हैं सिस्टम हमको पता भी नहीं चलता है कि किस प्रकार से इनडायरेक्टली ये काम हो रहा है और किस प्रकार से जो मेहनत करने वाले हैं उनको हम और गरीब से गरीब बनाते जाते हैं है ना यदि ये मान लेते हैं कि 40 गुना मेरी तनखा का इजाफा होना चाहिए था तो कम से कम चालीस गुना इसका भी इजाफा होना चाहिए और यदि तुलना भी करके देखें तो मैं मेहनत इस समय जो करता था और उसके बाद मेरी मेहनत कम ही हो गई थी क्योंकि प्रमोशन हो गया था प्रमोशन का मतलब है कि जितनी तनख्वाह मिलती है और जितनी मेहनत होती है तनख्वाह कम पड़ती है मेहनत ज़्यादा लगती है तो हमको प्रमोशन चाहिए तनख्वाह बढ़ जाए और मेहनत कम हो जाए ठीक है मान लेते हैं हमारे साथ ऐसे ही था ऐसे ही होता होगा प्राकृतिक रूप से उम्र बढ़ने पर तो इसके साथ भी ऐसे होना चाहिए तो यदि इसका दाम बाजार में चालीस गुना होता टाइम्स हम कितना होना चाहिए अभी यदि यदि ये रुपए में मैं गेहूँ खरीदता तब तो मैंने किसी को भी टोपी नहीं पहनाया अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए बीस हजार रुपये कुंटल का गेहूँ हो जाए तब तो आपने बिल्कुल भी टोपी नहीं पहनाया मान लीजिए नहीं तो हमने किस प्रकार से टोपी पहनाया कि हमको भी नहीं पता है इस प्रकार के इस प्रकार के एक दूसरे को बेकू बनाने के इतने डिजाइन बना रखे हैं कि सीधे सीधे हमको कभी दिखता ही नहीं कि ये बेकूफ बनाने का कार्यक्रम है तो व्यक्तिगत निष्ठाएं हमारी ठीक हो सकती हैं और उसमें जेन्यूनली हम काम कर सकते हैं लेकिन हमारी समझ अगर पूरी नहीं है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन जिन परिवारों में हम काम कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है अगर ये समझ में नहीं आएगा तो जाने ना अनजाने हम उसी उसी उसी, उसी अन्याय के भागीदार हैं हाँ या ना हाँ या ना बिल्कुल ठीक बात बात छोटा भी बोल रहा ये बात हमको समझ में आना चाहिए हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक मोबाइल की ना तो फिर एक गेहूँ का भी कोई कीमत होना चाहिए और फिर एक डॉक्टर का भी कोई फीस होना चाहिए और एक टीचर का भी कुछ होना चाहिए और घर में जो साफ सफाई हो रही उसके लिए भी कोई तो अभी तक हम किसी भी कार्य को ठीक से बराबरी के दर्जे से देख ही नहीं पा रहे हैं उस पर आगे हम विस्तार से पूरा दिन एक चर्चा करने वाले चिंता मत करिए लेकिन ये समझ में आ जाए कि अभी सारे ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं है ना व्यक्तिगत रूप से लोग बहुत ईमानदार हैं लेकिन आप अपनी ईमानदारी को किसके साथ खड़ा करके कर रखें मैंने कल ही कहा था कि आपकी व्यक्तिगत निष्ठा और प्रयासों में हमको कोई कमी नहीं दिखती है समझ में कमी है कि ये जो निष्ठाएं हैं ये जो व्यक्तिगत हमारा ईमानदारी है इसको हम किसके साथ लगा रहे हैं अरे हर बेईमान बिजनेसमैन को एक ईमानदार अकाउंटेंट चाहिए या नहीं चाहिए या ना हर एक बेईमान बिजनेसमैन को एक चरित्रवान ड्राइवर चाहिए कि नहीं चाहिए एक दुष्चरित्र आदमी को ड्राइवर कैसा चाहिए चरित्रवान चाहिए भाई बेटी और बहू सब साथ जाती हैं ये आप उसे डायरेक्ट ईमानदारी से कैसे मतलब बोल सकते जैसे आप उस टाइम बोल रहे पांच सौ से साढ़े पांच सौ रुपए क्विंटल था गेहूं तो उस टाइम हम पॉपुलेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं उस टाइम आपकी कम रही होगी आपकी जो पॉपुलेशन है वो उससे ट्रिपल मतलब और भी ज्यादा हो चुकी है इस वजह से भी लोगों की डिमांड तो भी, भी दीदी, सुनो तो पॉपुलेशन जो भी हुआ तो डिमांड भी बड़ी मेरे साथ भी हुआ अरे सुनो तो दीदी वो मेरे साथ भी हुआ होगा तो किसान के साथ नहीं हुआ होगा जो भी परिस्थिति होगी दोनों पे समान रूप से लागू होगी या नहीं होगी तो कैसे एक आदमी को मेहनत कम और तनख्वाह ज़्यादा मिलने लगती है कैसे एक आदमी की मेहनत उतनी बढ़ती चली जाए या उतनी कॉन्स्टेंट भी रहे तो उसको अपनी मेहनत के हिस्से का मिलता नहीं है कैसे ये डिज़ाइन हमने बना के रखे हैं और ऐसे डिज़ाइन के नाम पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हमने बना कर रखे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से कहाँ कहाँ किस प्रकार से काम कर रहे हैं इसकी सच्चाई को एक बार आप अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा आप अध्ययन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम ईमानदार होकर किनके साथ काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं क्योंकि क्यों हमारी एक मजबूरी है जिस प्रकार से हमको शिक्षा मिली है इन्हीं के साथ काम करने के लिए हमको तैयार किया गया है एक हमारे मित्र हैं क्या लाइन मैंने कहीं फिर से कह दू जिस प्रकार की शिक्षा हमको मिली है हमारे को तैयार किया गया इन्हीं इन्हीं इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए वी आर प्रिपेड फॉर दैट एक हमारे मित्र हैं वो हमेशा मुझे बोलते हैं सर मैं यदि उसी जाग जाके, जाके काम करूं तो आदमी एक लाख रुपए का और यदि मैं वहाँ से हट जाऊं तो मैं पाँच हज़ार रुपये नहीं कमा सकता ये क्या संकट है एक तरफ आदमी की कीमत लाख रुपया है और एक तरफ उस आदमी की कीमत पाँच भी नहीं है ये संकट क्या है अगर इनको हम ठीक समझेंगे तो पूरी एजुकेशन किस प्रकार से हमने बना कर रखी है कौन लोग हैं वो जो ये कोर्सेज चलाते हैं ये कोर्सेस हवा में से हैं क्या आज कंप्यूटर साइंस का युग है आज फलाना कोर्स ज़्यादा चल रहा है आज बिजनेस में ये चीज़ नहीं आ गई ये कहाँ से भगवान देता है आपको ये सब ज्ञान अरे ये सब कंपनीों का किया धारा नेटवर्क है जाल है ये आपको ठीक से पता लग सकता है उनको लोग चाहिए काम करने वाले और लाखों को लूटना है इसलिए हज़ारों को कुछ देना पड़े देते हैं ये बहुत कड़वी बात है लेकिन मैं सीधी सीधी बात करता हूँ क्योंकि आप यहाँ आए हो सीधी सीधी बात करने के लिए एक दूसरे की एक दूसरे को हम फूल अराउंड नहीं करना चाहते हैं है ना ये बात समझ में आती माइक दीजिए भाई तो ये समझ में आ जाए कि पूरा एजुकेशन किन कंपनियों कम, के आधार पर चल रहा है ये आपको पता चलेगा तो शायद रोना भी आए चाहे हंसना आए सरकारें भी ग़ुलाम हैं कहाँ से कौन से कोर्स किस प्रकार से गठित होते हैं उस पर पूरी कल हम लोग बात करेंगे ये पूरे एक जाल के तहत काम हो रहा है लेकिन बजाय इसको कि हम उनको दोष दें है ना अपने को ये समझ में आया उनकी भी समझ में कमी है और अपने को ये समझ में आया कि हम क्यों भागीदार हो गए क्योंकि हमारी भी समझ में कमी थी आज हम अगर समझ में पूरे होते हैं तो हम अपने लिए एक बहुत ईमानदारी के साथ जीने के शरूर को पहचान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं कोई दुखी होने की बात नहीं है जी भैया ऊपर इधर अच्छा जी वो जो मैंने एक पहले सवाल किया था कि आ, भोग के ऊपर एक सवाल किया था कि सुख भी एक भोगता रहा है कि नहीं तो उसी से संबंधित एक मेरा सवाल है कि क्या बाहरी परिस्थितियों का व्यक्ति के सुखी रहने में उन परिस्थितियों में व्यक्ति भी हो सकते हैं जैसे एक परिवार है तो परिवार में जो सदस्य होते हैं तो वो भी और बाकी जो सदस्य वो एक तरह से बाहरी परिस्थिति है तो क्या उनका भी हमारे सुखी होने में कोई आ, रोल होता है क्या और अगर होता है तो मैं उसको यहाँ के उदाहरण से समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने परिवार आके रह रहे थे इस परिवार तो कहीं ना कहीं ऐसा शायद है कि बाकी जो सदस्य यहाँ रह रहे हैं सभी को सुख से रहना आ गया है सुखी रहना आ गया है तो शायद वो एक परिस्थिति जो नए लोग आते हैं उनके लिए वो एक कंट्रीब्यूशन होता है और जिसकी वजह से वो सुखी रहना सीख जाते हैं सुखी रहते हैं तो वही लोग अगर वापस उन परिस्थितियों में जाएँ जहाँ वो पहले थे तो क्या वो उतने ही सुखी रह पाएंगे जितने सुखी यहाँ पर रह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कल भी इस पर थोड़ी सी बात हुई थी आ, इस पर आगे बात करते हैं। मुझे लगता है जो पीछे बात हो रही थी प्रश्न भाई का कुछ वो करना चाहते हैं कुछ करना चाहते थे नहीं सर मेरा ऐसा था कमाना सही है कि गलत हाँ कमाना गलत है, है? न्यायपूर्वक कमाना सही अन्यायपूर्वक गलत सर कैसे आप जस्टिफाई करिए उसको थोड़ा सा हाँ ये बात समझ में आया कि न्यायपूर्वक जीना न्यायपूर्वक कमाना सही अन्यायपूर्वक कमाना गलत इससे सहमति है लेकिन ये तो एक भाषा ही है इसको डिटेल में अपने को समझना पड़ेगा अभी पहले इसको पहले समझते हैं कि ऐसे जीने से परिस्थिति किस प्रकार से निर्माण हो रही है अभी आप ये समझ सकते हैं कि हर एक आदमी समाज में गया हर परिवार का एक रिप्रजेंटेटिव गया और समाज को लूट खसोट के अपने घर को भरने के लिए हम काम करते हैं इसी प्रकार से हम दिन भर कितने को टोपी पहना पाए कितने हमको पहनाते हैं अब ये डिज़ाइन बन गया तो यदि हमने शाम को आके घिना कि कुल टोपी पहनाई कितनी और कुल टोपी पहनी कितनी यदि पहनाने की संख्या ज़्यादा है पहनने से तो बिजनेस आज बढ़िया रहा और पहनने की टोपी ज़्यादा हो गई पहनाने से तो दुनिया बड़ी ख़राब है और मार्केट बड़ा डाउन हो गया है और आजकल मोटिवेशन नहीं है ये, ये ये बात समझ में आती पहले इसको पकड़ लेते हैं तो इससे एक परिस्थिति बन रही जिसमें हर दिन हर दिन हर दिन हमारे मन में इनसिक्योरिटी बढ़ रही है घट रही आप कितना अच्छा बिजनेस करते हो लेकिन आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी बढ़ती है कि ये बिजनेस कितने दिन चलेगा ये रहती है या नहीं रहती है आपको ये डाउट रहता है कि क्या मैं तो अपना काम ऐसे चला लिया क्या मेरे बच्चा भी इस बिजनेस में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक प्रकार से कॉम्पिटेटिव एक प्रकार से एक दूसरे के शोषण के साथ चलने वाले सारे बिजनेस हैं मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमको कुछ कार्य नहीं करना है है नितना भी विनिमय होगा जो भी एक्सचेंज करेंगे ट्रेड करेंगे वो कार्य का भाग है विचार में समाधान होने पर व्यवहार में न्याय होते हुए कार्य करते हैं उसका एक अलग फ्लेवर है उसका एक अलग फ्लेवर है मैं अपनी ज़रूरत से काम करता हूँ इसको हम पाँचवें दिन बात करेंगे तो चलेगा पाँचवें दिन इस पर पूरे विस्तार से बात होगी अभी हम क्या करते हैं हमको लगता है कि हमारी ज़रूरत पूरा करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं हम बाहर डिमांड एंड सप्लाई के लिए काम करते हैं ठीक तो लोगों की ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं तो लोगों की ज़रूरत को हम इनकेश करते रहते हैं हमारी अपनी ज़रूरत से हम जा रहे हैं ऐसा नहीं दिखता जब हमको ये समझ में आता है कि मैं अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं को उत्पादित नहीं कर सकता इसी के लिए ट्रेड में जाता हूँ मैं अपनी आवश्यकता के लिए जितने वस्तुएं चाहिए उसकी मात्रा में मैं अधिक उत्पादन कर सकता हूँ लेकिन सभी तरह की वस्तु नहीं कर सकता तो मेरी आवश्यकता है मेरी मेरी अपनी आवश्यकता से मैं ट्रेड करने जाता हूँ ऐसे ट्रेड में हम जितने की वस्तु होती है जितने की वो वस्तु होती है उससे कम मैं ट्रेड करते हैं और उसके बाद भी हम समृद्धि की ओर जाते हैं प्रॉस्परिटी की ओर जाते हैं सामने वाले को समृद्ध कर कर ही हम समृद्ध होते हैं अब ये साइंस क्या है इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे भाई मुझे पता है चौथे पांचवे दिन अभी आपके मन में जिज्ञासा है तो उसको वहीं उत्तर कर देता हूँ इसके पीछे का साइंस क्या नियम क्या है प्रकृति में यही नियम है प्रकृति में यही नियम है कि धरती जितना लेती है उससे अधिक देती है जैसे एक पेड़ है एक पेड़ इस जमीन से जो कुछ भी लेता है इस जमीन से जो कुछ लेता है उससे अधिक ज़मीन को लौटाता है ये ज़मीन जितना पेड़ से लेती है उससे अधिक पेड़ को देती है ये पेड़ वायुमंडल से जितना कुछ लेता है उससे अधिक वायुमंडल को लौटाता है गाय जमीन से जितना लेती है उससे अधिक लौटाती है ज़मीन गाय को जितना गाय से लेती है उससे अधिक गाय को लौटाती है इस प्रकार से इकोनॉमिक्स का अभी नए प्रिंसिपल आ गया इसमें अभी उसको हमको समझना पड़ेगा उसमें म्यूचुअल प्रॉस्परिटी के साथ हम काम कर रहे हैं है ना हिडन अनहिडन किसी भी तरीके से किसी को भी टोपी बनाएंगे घूम के टोपी हमारे पास आ रही है है ना हमने कुछ ट्रेड किए उसमें किसी को टोपी बनाई किसी ने कुछ और ट्रेड किया हमारे को बना दी इस प्रकार से हम टोपियों का जो खेल कर रहे हैं ये खेल धीरे धीरे ठंडा हो रहा है या आगे बढ़ रहा है ठंडा हो रहा है अभी पूरा विश्व पूरा विश्व मंदी के दौर पे से गुजर रहा है हाँ या ना और जितने एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगले 100 साल तक ये मंदी खत्म होने वाली नहीं है क्या कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन जो भी एक्सपर्ट हैं बिजनेस के वो ये कह रहे हैं कि अगले सौ वर्ष तक भी पूरे विश्व में से मंदी का दौर छटने वाला नहीं इसका मतलब क्या हो गया क्या लोगों ने खाना खाना बंद कर दिया क्या लोगों ने कार खरीदना बंद कर दी क्या लोगों ने कपड़ा खरीदना बंद कर दिया क्या लोगों ने घूमना बंद कर दिया क्या लोगों ने बिजली नहीं लेना बंद कर दिया क्या कर दिया तो ये ट्रेड कहाँ चल रहे हैं ये किस आधार पे चल रहे हैं ये हवा में है या ज़मीन पर है ये कहाँ है ये तो इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे पाँचवें दिन कि आखिर ये कहाँ से चल रहे हैं और इनमें क्या सिद्धांत हैं इसको बहुत ठीक से समझते हैं यहाँ पर इतना समझ में आ जाए यदि हर परिवार समाज से लेने जाएगा तो समाज समृद्ध होगा या कंगाल होगा और अगर समाज कंगाल होगा तो आप भयग्रस्त हो या भयग्रस्त हो गए भयभीत हो गए भयभीत हो दुखी हो गे, गे, सीधा साइन से तो हर परिवार हर परिवार अब समाज को देने वाला बना देने की चीज़ क्या है देने की चीज़ है शिक्षा देने की चीज़ पैसा नहीं है देने की चीज़ है व्यवस्था और व्यवस्था में धन लगाना ही पड़ता है तो शिक्षा और व्यवस्था विधि से ये परिवार अब समाज को देने वाला बनता है समाज को देने वाला बनता है और इस प्रकार से एक मिनट ज़रा ये पावर इधर से उधर कर दूँ उनको फ़ोन कर दीजिए लाइट चला गया जनरेटर ऑन कर दें हेलो हेलो हेलो हाँ जी अभी आवाज़ ठीक आ रही है रामेंद्र भाई को फोन कर दीजिए क्योंकि हमारे पास आधे घंटे का बैकअप है सिर्फ फोन नहीं है ठीक अभी ये कूलर नहीं चल पाएंगे क्योंकि हाँ आ गया लाइट आ गया हमको बुला लीजिए ठीक है तो ये समझ में आए कि ऐसा ही सुन के हमको लग रहा है ये क्या हो रहा है क्योंकि हमने ऐसा देखा नहीं है सुना नहीं है इसलिए हमको ये अटपटा लगता है है ना इसको ठीक से समझेंगे किसी विधि विधान के साथ ये बात हो रही नियम के साथ बात हो रही तो यदि अनुमान ही कर लेते हैं यदि समाज में हर परिवार इस समाज को देने वाला बने तो वो परिवार समृद्ध होगा या कंगाल होगा आज हमारा खर्चा देखिए आज हमारा खर्चा एक्चुअल खर्चा क्या है और अपने भय को मुक्त करने के लिए कितना खर्चा है आज देख लीजिए आप आज आज आप जो भी लोग हो, है ना जितना पहले खाते थे उससे अभी ज्यादा खाते हो या कम खाते हो जितना कपड़ा पहले पहन के फाड़ देते थे अभी कपड़ा कम पहनते हो या ज्यादा फाड़ते हो आपके देखेंगे तो शरीर की आवश्यकता उतनी है उससे कम हो गई है लेकिन आपका भय का कंपोनेंट जो बढ़ता चला जा रहा है उस भय को दबाने के लिए आपके खर्चे कितने हैं रूप का भय पद का भय बल का भय धन का भय है ना इन सारे भय से ग्रस्त होने के कारण हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक बड़ा खर्चा हमारा एक बड़ा खर्चा आज हमारे भय को दबाने में काम कर रहा है तो ये समझ में आ जाए कि जब तक भय रहेगा और भय बड़ा कैसे जिस प्रकार की शिक्षा और व्यवस्था आई उसमें हर परिवार में हर व्यक्ति में लालच की मात्रा बढ़ती चली गई और ऐसे लालच की मात्रा बढ़ने से है ना शोषण की प्रवृत्ति बनी शोषण के बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर तैयार हो गए इतने खूबसूरत सेक्टर हैं इस पर हम लोग पूरा दिन भर चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जान के हैरत होगी और आप में से कई लोग जानते ही हैं और मजबूरी में उनके साथ काम कर रहे हैं क्योंकि अगर अपना परिवार चलाना है तो करना ही पड़ेगा है ना तो मैंने कल ही कहा था कि हम अभी दबाव विधि से इस अव्यवस्था में भागीदार होते हैं और सारा दबाव सारा दबाव समझ की कमी से है क्योंकि दो चीजें हैं एक है विचार को एक भाई ने प्रश्न किया और है कि परिस्थिति जब तक विचार तैयार नहीं है जब तक विचार पूर्ण नहीं होता है कंप्लीट नहीं होता है परिस्थिति का दबाव बना रहता है लिख लीजिए जब तक विचार पूर्ण नहीं होता है हम में से हर एक आदमी परिस्थिति के दबाव में जीने के लिए बाध्य है लिखा था फिर से भूल गया कोई चलता है तो विचार पूर्ण नहीं है तो परिस्थिति का दबाव है है ना और यदि विचार पूर्ण होता है परिस्थिति अपने नियंत्रण में आती है परिस्थिति हमारे नियंत्रण में आती है तो हम परिस्थिति पे काम करें या विचार पर काम करेंगे विचार बदला परिस्थिति बदल जाती है विचार क्या चीज है देखने का तरीका देखने के तरीके में ही गड़बड़ है इसीलिए परिस्थितियां आपको विपरीत दिखाई देती है हमारा देखने का तरीका, तरीका बदल गया हमारे को दिखता है कि परिस्थिति तो हमारे अनुकूल ही है हर मानव दबाव वश अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य है वो छटपट रहा है वो उससे बाहर निकलना चाहता है एक खूबसूरती के साथ जीना चाहता है खुशहाली के साथ जीना चाहता है कुल मिलाकर संकट क्या है समझ में कमी है क्या समझ में नहीं आया कि आखिर मानव क्या है मानव का सुख क्या है और कैसे हम खूबसूरती के साथ ब्यूटीफुल तरीके से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आगे जी सकते हैं चलिए थोड़ी सी आगे बात और बढ़ाते हैं जब समाज देने वाला बन जाता है समाज को देने वाला बना समाज में अभय हुआ समाज तैयार हुआ समाज कब बनेगा जब समाज में भय होगा तो समाज चला या जब समाज में अभय होगा तो समाज अभय हो गया तो उसका भी प्रमाण है क्या प्रमाण है जब समाज में अभय हुआ तभी जाकर प्रकृति संतुलित रहती है अगर जीने वाले लोग भयभीत हैं कभी भी ऋतु संतुलित कभी भी ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में नहीं हो सकती है। भयग्रस्त हैं काय का भय रूप पदबल धन का सुविधाओं का संग्रह का इस धरती कभी हमारे लिए एजेंडा बन ही नहीं सकती है जब तक समाज में अभय नहीं होता है प्रकृति संतुलित रह ही नहीं सकती है रह ही नहीं सकती है आप कितने ही है ना इन्वायरमेंटल क्लाइमेट इश्यू को कितना डिस्कस कर लो जब जीने का मुद्दा आता है और जीने के मुद्दे में शोषण से मुक्त तो नहीं होते हैं तब तक अभय आती नहीं है तब तक कोई प्रकृति में संतुलन के लिए काम हम कर ही नहीं सकते तो यदि समाज देने वाला बन गया अभय अभय संपन्न हुआ तो प्रकृति संतुलित होती है और जब प्रकृति संतुलित होती है उसका भी प्रमाण है प्रकृति संतुलित हुई तो क्या हुआ मानव में शांति होती है पूरी मानव मानव जाति शांति के साथ जी पाती है और मानव जाति में जब शांति हो जाती है तो ये जो धरती है है ना मानव जाति में जब शांति हो गई मानव जाति शांति के साथ जीने लगती है तब ये धरती क्या होती है ये धरती स्वर्ग हो जाती है तो यदि मैं समझदार होता हूं तो उसका सीधा सीधा प्रमाण है कि धरती का स्वर्ग होना ये बच्चों का खेल नहीं ये कोई मनोरंजन की बात नहीं हो रही है ये कोई प्रवचन की बात नहीं हो रही है ये किसी का आइडिया नहीं है कि नागराज जी को एक आइडिया आ गया उन्होंने मेरे को शेयर कर दिया और मैं सबको शेयर कर रहा हूं, ये वैसी बात नहीं है भाई ये सारी बात प्रमाण पूर्वक जीने की है और उसके किसी किसी मॉडल पर हम आ चुके हैं हम अभी यहाँ पर जितना भी काम कर रहे हैं यहाँ तक हम आ चुके हैं अभी इससे आगे बढ़ने के लिए आप लोगों से बात हो रही है बहुत ऑब्जेक्टिवली बात हो रही है मनोरंजन नहीं है हमको आपसे कोई पैसे कमाने नहीं है और आपको पता ही है कि इस शिविर का कोई भी रहने का भी चार्ज आपको जो सेवा दी जा रही है उसका कोई चार्ज कोई भी चार्ज इसमें लिया नहीं गया है ना खाली भोजन का भी लिया जाता है वो भी वो भी लोगों के कहने से कि भाई हमको ठीक नहीं लगता कि हम समझ भी रहे हैं और रह भी रहे हैं सेवा भी ले रहे और खाने का खर्चा भी नहीं दें ठीक तो उसके लिए लिया जा रहा क्यों कारण उससे और गहरे हैं अभी हम समझदारी के साथ सुखी होते हुए संबंध में शिकायत मुक्त होके परिवार गठित होते मानवीय परिवार के साथ समाज को देने वाले एक जगह पर खड़े हो गए आगे बढ़ने के लिए आपसे बात हो रही है और ये प्रमाणपूर्वक हो रहा है और विधिवत हो रहा है इसका अध्ययन किया जा सकता है कराया जा सकता है आप ऐसी एक जगह में आए हैं जहाँ पर जो भी कुछ कहा जा रहा है उसको जिया जा रहा है जो भी कुछ कहा जा रहा है उसको जिया जा रहा है है ना हो सकता है कि आपकी पुराने मान्यता से बिल्कुल भी मैच नहीं करता हूँ है ना तो कोई बात नहीं है लेकिन ये तो हो ही रहा है अब जो चीज़ हो ही रही है उसको आप अध्ययन करिए रिसर्च करिए और उसके परिणाम तक पहुंच कर देखिए आपको बात पकड़ में आ सकती है थोड़ी सी बात आगे और बढ़ाते हैं ये होगी प्रमाण की बातें समय समय पे इसको दोहराते रहेंगे थोड़ा समय बचा तो एक अच्छा थोड़ी बात और घेरा देते हैं ये सब आपको याद रहेगा मैं मिटा दूँ अब मानव क्या है थोड़ा सा और उसको विस्तार से समझ लेते हैं यदि हम मानव को ठीक ठीक समझ पाते हैं तो मानव की जो आवश्यकता है उसको ठीक ठीक समझ पाते हैं उन आवश्यकताओं को ठीक ठीक अगर हम एड्रेस करते हैं तो मानव में समाधान होता है सुख होता है और उस प्रकार से एक मानव तैयार होता है जिसकी आवश्यकता का फुलफिलमेंट ही नहीं होगा वो कभी भी तैयार नहीं होगा वो अतृप्त होगा अतरप्त, हो अतरप्त मानव पूरी दुनिया में क्या करेगा अतृप्ति फैलाएगा क्योंकि एक सिद्धांत है जिसके पास जो होता है वही बटता है सुखी आदमी सुख बांटता है दुखी बिल्कुल ठीक बात है उभय पक्षी है या, मुझे शिकायत नहीं है मेरे से लोगो को शिकायत नहीं है वही ना यदि आपको शिकायत नहीं है तो आपसे किसी को शिकायत हो ही नहीं सकती है अपेक्षाएं हो सकती है उनको पूरा कोई शिकायत नहीं होना एक नेगेटिव वर्जन है पॉजिटिव बात यही है कि पूरक होना है कॉम्प्लीमेंट्री होना है अगर हम शिकायत नहीं है तो हो सकता है कि वो कुछ एक बात हो गई कोई अच्छा आदमी बुरा आदमी कॉम्प्लीमेंट्री होना यदि आपका जीने का सह, त, तरीका विधि विधान इस प्रकार से बना है कि आप दूसरे मानव के सहयोगी हैं शिकायत कैसे करेगा आदमी कैसे शिकायत करेगा ठीक है मानव को अगर ठीक से समझने जाते हैं तो मानव में दो भाग एक मानव में शरीर का भाग है मानव दो चीजों से मिलकर बना हुआ है क्या दो चीजें हैं ये सब आपको अपने में देखना है या बोर्ड पे नहीं देखना है आप आपके अंदर दो वस्तु से आप मिलकर एक वस्तु हो एक आप हो और एक आपका शरीर कौन सी दो वस्तु है एक आप और एक आपका एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ऐसे पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं कि एक मैं हूं और एक मेरा शरीर है ये ठीक बात है सबके साथ ऐसा है कोई आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं बहुत ऑब्जेक्टिवली बात कर रहे हैं एक आप हैं और एक आपका शरीर है तो मानव में देखेंगे तो एक मैं हूँ और एक मेरा शरीर है ये दो तरह की चीजें हैं यदि हम दोनों चीज़ों को ठीक ठीक नहीं समझ पाएंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि हम मानव को समझ गए और ये दोनों मिलकर साथ क्यों हैं? अगर ये समझ में नहीं आए तो क्या हम कह सकते हैं कि मानव क्या है और ये दोनों की आवश्यकता क्या है यदि इसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या कभी हम सुखी हो पाएंगे तो दो वस्तुएं हैं है दोनों के दोनों साथ साथ हैं इनके साथ साथ होने का मतलब क्या है क्यों साथ साथ हैं क्या है इत्यादि इत्यादि इन सारी बातों को हम शुरू कर रहे हैं और ये सेशन कल शाम तक चलने वाला है आपको उसमें बहुत सारी नई जानकारी और बहुत ठीक ठीक कुछ बातें पकड़ में आने वाली है तो मानव में देखेंगे तो एक शरीर का भागे, एक मे का भागे, कैसे पता करते हैं कैसे पता करते हैं तो पहला मुद्दा है क्रियाओं के आधार पर अपन लोग सब लोग पढ़े हैं नाडमिशन है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे मैं और कैसे आइडेंटिफाई करे शरीर दोनों की अलग अलग क्रियाएं हैं है या नहीं है जैसे कोई बताए शरीर में क्या क्रिया हो रही है ऊपर वाले बताएं। हा जी शरीर की कोई क्रिया के बारे में बताइए दौड़ना भागना ये शरीर की क्रिया है हंसना रोना भागना सांस लेना ये शरीर की क्रिया है हा आ, जैसे एक पाचन क्रिया बोली इन्होंने ये शरीर में होने वाली क्रिया अब बुद्धि लगाइए सबको बुद्धि लगने लगेगी सांस लेना शिव शरीर की क्रिया है दिल का धड़कना कौन बोला शिविर किया बेटा हा देखो दिल का धड़कना बॉडी का मोटेबोलिज्म नाखून का बढ़ना बाल बढ़ना गिरना खून का सफाई होना खून का बनना ये सारे काम किसके हैं शरीर के हैं आप सुबह के नहीं बोल सकते कि मम्मी आज है ना खूब खून बनाया आज तो मैंने रात भर इतना है ना इतना बढ़िया खून को फिल्टर कर दिया ऐसा बोल सकते हैं बोल पाएंगे बोल पाएंगे आज हमने बहुत बाल बढ़ाए ऐसा कह सकते हैं बाल आप बढ़ा सकते हैं बाल आप काट सकते हैं खाली बढ़ा नहीं सकते बढ़ा सकते हैं है ना तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन काटने में सकता है बढ़ाने में नहीं है गिरने लगते हैं तो आप लगाओ तेल दुनिया भर का सामान नहीं बढ़ते तो नहीं बढ़ते ये बात समझ भाई तो ये वो कुछ क्रियाएं जो शरीर में हो रही हैं और कुछ क्रियाएं में में हो रही हैं और कुछ क्रियाएं दोनों के मिलजुल के हो रही हैं दोनों के संयुक्त रूप में हो रही हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो मे की कोई क्रिया बताइए एकदम इंडिपेंडेंट सोचना आप सोचते हैं या आपका शरीर सोचता है आप सोचते हैं कि आपका शरीर सोचता है जो ज्यादा विज्ञान पढ़े हुए हैं उनके सामने तो प्रॉब्लम है वो बोलते हैं कि हम नहीं सोचते शरीर सोचता है है ना और जो अध्यात्म उनके सामने भी तो प्रॉब्लम है कि हमको सोचते होते हमसे सोचवाया जा रहा है कौन सोचवा रहा है कोई सुचवाता रहता है भगवान ईश्वर हमको सूचवाता रहता है तो ये बहुत ठीक ठीक ऑब्जेक्टिवली आप अपने में पहचानने की कोशिश करिए कि सोचने की जिम्मेदारी आपके पास है या कि किसी और के पास है जिम्मेदारी किसके पास है और पाचन का तंत्र की जिम्मेदारी किसके पास है है ना आपके नाक ऐसी ही क्यों बनी हुई है इसकी जिम्मेदारी आपके पास है अब क्या करो ऐसे भजी जैसी नाक हो तो क्या करके आ सकते हैं आप हाँ जैसे हमारे मम्मी की जैसे हमारे पापा के दादा के मामा की वैसी हमारी हो गई इसमें हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है इतनी सी यदि बात हमको समझ में नहीं है तो दुनिया भर के प्लास्टिक सर्जरी कराते रहते हमारी रिस्पांसिबिलिटी किस तरफ है और हमारे में सोचने की कोई क्रिया है मैं जिम्मेदार हूँ अपने सोचने की क्रिया के लिए वो हमको पता ही नहीं है शरीर में कोई भी क्रिया घटित हो रही है उसके लिए मैं डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं हूँ चार फिट कहीं मैं रह गया तो मैं क्या करूँ मेरा शरीर यदि चार फीट का हाइट हो गया तो इसमें हम क्या करें जेनेटिकली वो तो वो ज... तो बताया था कल डीएनए आरएनए ए से चलता है उसमें हमारा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है इतनी छोटी सी बात अगर हमको समझ में नहीं आई अच्छी वाली नाक बढ़िया काम करती हुई सिर्फ पकौड़े जैसी दिखती है उसके कारण पकौड़ा जरूर खाते रहते हैं लेकिन उसके कारण कितनी बार नाक कटवाते रहते हैं और नाक कटवाना फैशन हो गया और इतनी बार कटवा ली कि एकदम पतली हो गई जोर से छीके तो टपक ही जाए ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है जिन लोगों ने कई बार नाक अपनी कटवाई कई बार अपने नाक कटवाई प्लास्टिक सर्जरी कराई उनको मानना था कि ये नाक मिठू जैसे होगी इसलिए हमारी पिक्चरें चल नहीं रही है उन्होंने इतनी बार नाक कटवा ली कि अब उसका स्किन इतना पतला हो गया जोर से पकड़ के यही कर नहीं सकते मजाक की बात नहीं है भैया हाँ जी भाई अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं था हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए तो so, uh, सवाल ये था कि जैसे आरएनए की बात कर रहे थे, हाँ. तो उसमें उसमें अगर मेरा जितना मानना है उसमें information होती है, है होती होती बॉडी कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग बॉडी मैनेजमेंट रिगार्डिंग बॉडी डिजाइन रिगार्डिंग द लेंथ एंड द एज ऑफ द बॉडी राइट दिस इज द ऑनली इन्फॉर्मेशन डी एन ए आर ए कंटेंट अच्छा मन का विचार का विचार उसमें कोई डीएनए आरएनए काम नहीं करता है एकदम इंडिपेंडेंट खास डीएनए आ रहे वाले शरीर की रचना व धारण लोग ही सुखी होने की कामना से संपन्न होते है ऐसा नहीं है, है ना धरती पर हर आदमी सम्मानपूर्वक जीना चाहता है विश्वासपूर्वक जीना चाहता है स्नेहपूर्वक पूर्वक जीना चाहता है इसमें डी एन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारे शरीर की रचना हमारा चेहरा कैसा बनेगा हमारे बाल कैसे रहेंगे हमारी नाक कैसी बनेगी ये कहीं ना कहीं हमारे माता पिता और उनके माता पिता और उनके माता पिता की है ना उस जेनेटिक डिजाइन के साथ चलता रहता है उसका नाम है डी एन वो हमारे बॉडी की रचना पर आधारित है और कोई एक बड़ी का रचना वाला ज्ञानी होगा और एक बड़ी का रचना वाला अज्ञानी होगा ऐसा कुछ नहीं होता ये सब हमारा भ्रम है कि मंजरी आंख वाले बदमाश होते हैं या विद्वान होते हैं ये हमारा भ्रम है है ना गाल पे तिल होने से वो आदमी ज्ञानी होता है सुंदर दिखता है हमारा भ्रम है थोड़ी में घट्ठा हो जाए तो वो आदमी चालक होता है बदमाश होता है हमारा भ्रम है चौड़ा कपाल हो जाए तो ज्ञानी होता है ये हमारा भ्रम है आँखें छोटी हो जाए तो ऐसा होता है आँखें बड़ी हो जाए तो ऐसा होता है ऐसा कुछ नहीं होता ये बात अपने को समझ में आना चाहिए इसका प्रमाण मिल चुका है हम नहीं नहीं करें आज आप देखो कठिन से कठिन पढ़ाई करने वाले जो लोग हैं वो सभी तरह के डीएनए एन ए आर वाले आज पढ़ते हैं अधिकतम कठिन पढ़ाई रॉकेट साइंस है ना न्यूक्लियर साइंस उनको भी पढ़ने वाले सभी देश के लोग पढ़ते हैं सभी तरह के लोग पढ़ लेते हैं सभी तरह के जेनेटिक्स वाले पढ़ते हैं कोई इसमें बड़ी रहस्य नहीं है कोई छुपी हुई बात नहीं सर एक क्वेश्चन है यस सर ऐसा है कि शरीर के साथ मन का भी रिश्ता है जैसे कि कुछ खाना हम लोग खा लिए है जी तो मन में कन्वर्टेड हो जाता है ऐसा एक प्रस्ताव है जैसे कि कम खाया या खाया नहीं मन बहुत दुर्बल हो जाता है ऐसा भी होता है बिल्कुल भैया बेल। ऐसा नहीं होता है क्या होता है सर भ्रमित आदमी को <laughs> लेकिन होता आप तो है आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब होता है। आदमी जब आप उपवास करते हैं तो है। साथ -साथ हाँ, नहीं पाते है। दिन भर एक ही चीज के बारे में सोचते है वो है खाना तो मन दुर्बल हो जाता है मन पावरफुल हो जाता है खाने को लेकर एक आदमी जो उपवास नहीं करता है है ना वो खाना खा के नाश्ता खा के भूल जाता कई बार है ना उसका मन किसी और काम में लगता है समाधान में विश्वास में व्यवस्था में इधर उधर कहीं काम करता रहता है एक आदमी खाना नहीं खाता दिन भर मन में खाने दिखता रहता है तो मन तो क्रियाशील उसका भी है मन तो उसका भी क्रियाशील है विषय वस्तु का चयन हम करते हैं तो मन में कभी दुर्बलता नहीं आती भाई मन में या तो कन्फ्यूजन होता है या मन में समाधान होता है खाने से मन का कोई संबंध नहीं जैसे मैंने कल ही कहा कि जब तक हमको खाना नहीं मिलता है हम खाने के बारे में सोचते रहते हैं खा पी के दूसरी बातें सोचना शुरू कर देते हैं क्या कहा जब तक हमको खाना नहीं लगता है मिलता है भूख लगी होती है तो हम सभी ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी खाने के बारे में सोचते हैं और जैसे ही खाना भर पेट मिल गया फिर सोचना शुरू करते हैं कि उन्नीस में जब बुआ के घर गए थे तो वो बहन जी ऐसे देख के क्यों मुस्कुराई आखिर उसकी मजाल क्या है क्यों करा उसने ऐसा अभी वो 1955 की कहानी अभी तक चल ही रही है खत्म नहीं हुई है तो सोचने की ताकत यथावत है विषय वस्तु बदलते रहते हैं फिर से कहता हूं भाई जब तक खाना नहीं मिलता है नींद नहीं आती खाने और नींद के बारे में सोचते रहते हैं खाने पीने के बाद जानवर जो जुगाली करते हैं हम लोग खाने पीने के बाद अपने पोथी पुराना पुराना निकाल लेते हैं किससे बदला रहना है किसके साथ क्या करना है किसको क्या करना क्या नहीं करना है सारा पोथी पुराना हमारा चलता रहता है तो क्या हमारी सोचने की ताकत खत्म हो जाती है बढ़ जाती है घट जाती है बिल्कुल भी नहीं घटती है बढ़ती है है ना एरिया बदलते रहते हैं तो ये समझ में आ जाए कि शरीर का सोचने से कोई मुद्दा नहीं है अभी तो हमको यही नहीं पता एक बुजुर्ग आदमी बेचारे अपना शरीर त्यागने वाले रहते हैं बुजुर्ग हो गए शरीर त्यागने का मतलब है ना शरीर में ताकत खत्म हो गया मे में थोड़ी ताकत खत्म हो गया अब बुजुर्ग हैं है ना अब उनके पास लोग जा के पूछते हैं दादा कोई इच्छा तो नहीं बची इच्छा किस में होती है और मर कौन रहा है वो बोलता है बेटा कुछ नहीं बची तू आना बुढ़ापे तुड़ को पता चलेगा <laughs> इच्छा में में है खतम कौन रहो रहा है? भैया हाँ जी एक किताब है मैंने पढ़ा था Phantom Limbs, उसका नाम नाम है है है किताब किताब का जी एक है, जिसका नाम है Phantom Limbs, तो लिम्स। वो मैंने पढ़ा था जी। तो उसमें बता रहे थे कि, था। जी, रिसर्च करी कि एक बंदे का डेथ हुई तो उसकी किडनी किसी और को दी गई और जब किसी और को दी गई तो उसमें भी विचार थे और वो जो पुराना वाला बंदा था जिसकी किडनी थी उसके भी विचार उसमें आए उसकी हैबिट्स उसमें आई उसकी चॉइसेस उसमें आई तो ऐसा एक उन्होंने अनुमान लगाया था कि किडनी में भी उसकी एक मेमोरी है जैसे गट फीलिंग कहते हैं तो गट हो गया जैसे पेट हो गया तो गट फीलिंग तो ऐसा करके कुछ अनुमान लगाया था तो क्या समझा जाए बिल्कुल ठीक बात है देखिए मोटी मोटी बात पहले समझ लेते हैं एक ही कोशिका का इसको ठीक से समझ लेंगे उत्तर हो जाएगा एक ही कोशिका जैसे हम लोग बात करते हैं कि पुरुष में से कुछ मिला और महिला के शरीर में से कुछ हिस्सा मिला दोनों मिलके एक कोशिका बना है ना क्या नाम देते हैं आप उसको जयगौट है ना? अब वहाँ से वो उसका डिवीजन शुरू होता है अभी देखिए एक कोशिका के दो हिस्से होते हैं दो के चार होते हैं चार के आठ होते हैं आठ के सोलह होते हैं सोलह के है ना इस प्रकार से होते जाते हैं और ये कोशिकाएं अपनी अपनी पोजीशन को पहचानती जाती है ये सब कैसे होता है इसी को कह रहे, है, रहे हैं डी एन ए हर कोशिका के पास एक ब्लूप्रिंट रहता है कि इस सेल का डिवीजन होने के समय में कुल शरीर रचना किस प्रकार से बन रही है उस कोशिका में मेमोरी है किस बात की मेमोरी है आपके सोचने विचारने की नहीं उसमें मेमरी होती है इस बात को लेकर उसके पास एक ब्लू प्रिंट एक डिज़ाइन है कि आखिर ये कोशिका से किस प्रकार की शरीर रचना निर्माण होनी है और वो डिविज़न होते होते होते होते आप देखते हो नौ महीने में इतना खूबसूरत शरीर बनता है और एक ही कोशिका मल्टीप्लाई होकर बढ़ के टूटती जाती है दो होती है चार होती है और अपनी अपनी पोजिशन पहचानती जाती है ये कैसे पहचान लेती है छोटी सी बात समझ लेंगे तो समझ में आएगी एक कोशिका के चार भाग हुए अब ये राइट अपर हो गया ये लेफ्ट अपर हो गया और ये है ना ये इस प्रकार से चार भाग हुए इसके फिर ना चार भाग हो गए तो उसके फिर और टुकड़े हो गए इस प्रकार से ये करते करते करते टुकड़े इनके होते चले गए और वो कौन सा ऑर्गन कहाँ बनते जाएगा जो कोशिका जिस जगह पर है उस जगह पर अपने अपने उस डिज़ाइन के साथ वो फिट होती चली जाती है और एक खूबसूरत शरीर रचना बनती है कोशिका में, में मेमोरी होती है वो होती है सिर्फ शरीर रचना को लेकर यदि शरीर रचना में कोई मेमोरी में गड़बड़ हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक बीमारियाँ है न तो फिर वो कोई ना कोई रचना में दुर्घटना घटती है वो पूरा अंग नहीं बन पाता है किसी की किडनी पूरी नहीं बन पाई लीवर नहीं बन पाए इत्यादि इत्यादि कुछ होता है और आजकल हम ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं उसमें भी डीएनए आरएनए उस प्रकार से है उसमें भी डिज़ाइन उस प्रकार के है तभी वो ट्रांसप्लांट हो पाता है कुत्ते का किडनी नहीं लगता हमारे को क्योंकि उसका डिज़ाइन अलग है तो शरीर में, में मेमोरी है किस बात को लेकर है शरीर रचना के बारे में ये वाली मेमोरी नहीं है अब आया रिसर्च तमाम तरह का रिसर्च होता है किस प्रकार से रिसर्च होता है ये भी आप अच्छे से जानते हो एक छोटी सी रिसर्च की घटना मजाक ही है लेकिन मैं कह देता हूँ किस प्रकार से रिसर्च होता है तो आप ठीक से उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा रिसर्च ठीक है या नहीं है आजकल तो रिसर्च जो है वो दबाव विधि से होती है कोई हमारे यहाँ से कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट में से कोई आया है कोई व्यक्ति वो ठीक से बता पाएगा कोई है बड़े टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन से हाँ जी कोई है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से और कोई पी एच कहाँ से किया भाई आई आई रोड के से है ना अभी आई आई एक ऐसी जगह जहाँ पर तमाम रिसर्च होती है अभी रिसर्च का मेरा भी कभी कभी जाना होता है लोगों से मिलना होता है तो मैं देखता हूँ बड़े दबाव में टीचर क्या हो गया उनको साल के चार पेपर पब्लिश करना ज़रूरी है क्या करना ज़रूरी है चार पेपर पब्लिश नहीं करेंगे तो उनका रैंक नहीं बढ़ेगा तो उनको आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा बड़ा दबाव जी तो क्या करें जर्नल में पब्लिश कराना है तो, तो, तो काफ़ी प्रॉफिट मोटिव से भी बहुत सारे काम होते हैं प्रॉफिट मोटिव है तो कितना जेन्यून काम होता है कितना नहीं होता ये सब आप समझ ही सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि सभी काम फ्रॉड होते हैं ज़्यादातर तो दबाव में आने वाले काम फ्रॉड होते हैं ऐसे एक वैज्ञानिक को एक रिसर्च दे दिया क्या रिसर्च दे दिया आपको कुछ रिसर्च करके पब्लिश करना भाई जरूरी है विषय कुछ पता नहीं क्या करें क्या करें आदमी सिर्फ ज्यादा रहता क्या करें एक मेंढक ले आए रिसर्च शुरू हो गई मेंढक आ गया मेंढक के ऊपर रिसर्च होने वाली है मेंढक ला के रख दिया पूरी लैब लगी हुई है आदमी खड़े हैं अब क्या करें क्या इसके साथ ठीक कुछ समझ में नहीं आया आदमी बोर हुआ ऐसा ऐसा किया तो मेंढक कूद गया खटाक से तो एक रिसर्च का पूरा मुद्दा मिल ऐसा ऐसा करने से मंडक कूद गया अगली बार पूरे कैमरे वैमरे लगा दिए पूरी लैब बना दी कितना करने से कितना जंप लगाता है क्या वो पैराबोलिक है हाइपरबोलिक है है ना किस तरह का फ्लाइट लेता है कितनी आवाज में क्या होता है अब ये सारा गणित सब लगाना शुरू करते रिसर्चमेंट कुछ, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ नोटेशन कुछ अपने को लैब टेस्ट में कुछ परिणाम मिलने लगे चल रहा है चल रहा है बहुत दिन तक कूदाया अब उसके बाद अब क्या करें आगे समझ में नहीं रहा क्या करना है तंग आगे मेंढक की चार टांग होती है तंग आगे एक आदमी ने क्या कर एक टांग उसकी काट दी मेंढक की एक टांग कट गई फिर ऐसा किया तो पुनः मेंढक कूदा लेकिन अब उसका फ्लाइट थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा ना इधर की टांग कटी हुई थी तो ये पूरा डेटा लिया कितना डिवीज़न होता है क्या उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है और क्या नहीं बनता है पूरे इसका डेटा एनालिसिस हो रहे हैं ये भी हो गया अब क्या करें आगे उधर डिग्री लेनी है दबाव बनाई हुआ पी एच पूरी नहीं हो रही है दूसरी टांग भी काट दी दूसरी टांग काट गई अब मेंढक दो टांग का बचा फिर भी उसके कान में ऐसा बजाया तो फिर से कूदता है लेकिन अब उसकी फ्लाइट थोड़ी सी पैराबोलिक हो जाती है है ना आप ज़्यादा दूर जाती नहीं है अब तुरंत फिर डेटा आ गए अब आगे क्या करें तो कुछ समझ मेरा तीसरी टाँग भी काट दी तीसरी टाँग कटने के बाद फिर से ऐसा किया तो मेंढक अब कूद नहीं पा रहे हैं तो रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया कि तीन टांग काटने के बाद मेंढक बेहरा हो जाता है भैया और तमाम लोग उसको पढ़ रहे हैं यू नो दैट वॉट ए वॉट ए वॉट रिसर्च कंटेंट इज दिस यू नो दैट भैया ऐसा अब पर्सनल रिसर्च की मैं बात करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस हाँ हाँ करता हाँ हाँ जब हम एक्सरसाइज करते हैं जी तो शरीर के पे करते हैं ऐसा माना जाए ठीक बात तो उससे विचार पे कोई फर्क पड़ता है हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है भ्रमित आदमी को क्या फर्क पड़ता है जागृत मानव को क्या फर्क पड़ता है फर्क नहीं पड़ता तो हम करते ही के लिए भाई जी जी बिल्कुल भ्रमित आदमी पे फर्क पड़ता है कि यदि शरीर में एक्सरसाइज किया बल बढ़ गया तो आप उसके मन पे फर्क पड़ता है कि चलो कुछ बढ़िया खा के आते हैं तो भोगने के लिए तैयार हो जाता है यह मन में फर्क पड़ा क्योंकि अब सुख तो मिला नहीं तो शरीर से सुखी होना है और शरीर में यदि बल नहीं है तो आदमी भोगने के लिए तैयार होता है क्या कोई आदमी बीमार हो बहुत ही दिन से कुछ खाया पिया नहीं हो वो लड़ने के लिए तैयार होता है क्या है ना बुढ़ापे में कोई लड़ने की बात करता है इसलिए नहीं करता कि उसको ज्ञान हो गया बल्कि इसलिए करता है कि शरीर का प्रभाव पड़ गया लड़ना बुरी बात है है ना और उसी बुढ़ाऊ आदमी को यदि बुढ़ापे में ही कोई किसी कारण से ताकत आ जाए तो क्या करता है जैसे ताकत आएगा वापिस लड़ने को तैयार हो जाता है चले जरा क्या समझते हैं अपने आपको तो समझता मैं मरने वाला हूं अभी मैं जिंदा ही हूं तो भ्रमित आदमी को जब भी शरीर में बल आया तो भोगने के लिए लड़ने के लिए, लड़ने के लिए चल देता है है ना भोगने के लिए चलेगा लड़ने के लिए चलेगा ठीक यदि बल नहीं है शरीर में तो भैया लड़ना नहीं चाहिए लड़ना बुरी बात मूंग की दाली खा लूंगा और जैसे पेट का पाचन तंत्र ठीक हो अलाव पकोड़ा पकौड़ा कहा है भाई तो ये भ्रमित बानव की कहानी है तो शरीर से फिर विचार पे हाँ शरीर से विचार पे फर्क आता है भ्रमित आदमी को नहीं, हम जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं फिर तो तो तो और अगर नहीं नहीं करते हैं अक्सर तो देखा गया कि थोड़ा आलस से आता है या उतना काम नहीं कर पाते बात। तो कैसे समझा समझा जाए इसे? इसको इसे जाए इसको ऐसे जीना क्यों क्यों एक्सरसाइज भैया आप बहुत एक्सरसाइज करके शरीर को स्वस्थ बना लिए और यदि ताकत आने के बाद ताकत का सदुपयोग नहीं कर पाए तो कहने के धरती पर बोझा बढ़ेगा या घटेगा बोझा बढ़ेगा या घटेगा यदि हमको समझ में नहीं आया कि शरीर का उपयोग क्या है और इसको हमने बहुत स्वस्थ कर लिया मैं नहीं कह रहा स्वस्थ मत रखिए स्वस्थ रखिए लेकिन यदि इसका उपयोग समझ में नहीं आया इस शरीर के बल का करना क्या है तो कहीं न कहीं भोगने और लड़ने या संग्रह में ही इसको नियोजित करते हैं हाँ। आप अपनी जिंदगी को ठीक से देखिए वो एक्चुअली जब आपने कहा कि शरीर से मन पे असर पड़ता तो इसलिए मैं बोला था ठीक है वो तो कारण क्या है उसका क्या यूज करेंगे बात है तो भ्रमित माना से कहता हूँ भ्रमित मानव शरीर के प्रभाव में जीता है पर शरीर का जब फर्क तो पड़ता है ना मतलब सोच तो पे फर्क तो पड़ता है वही इसमें दो कैटेगरी हो गई एक भ्रमित मानव शरीर के प्रभाव में जीता है जागृत मानव शरीर को अपने प्रभाव में बनाकर रखता है भ्रमित मानव शरीर के प्रभाव में जीता है आज शरीर में ताकत नहीं है तो आज ये गलत तरीके से मन में विचार आ रहे हैं चुपचाप रहो लड़ाई मत करो झगड़ा मत करो कल को ताकत आती थी गलत तरीके से तो भ्रमित मानव शरीर के प्रभाव में जीता है लिख सकते हैं जाग्रत मानव शरीर को अपने प्रभाव में बना के रखता है शरीर भी एक प्रकार की परिस्थिति है यदि विचार पूरा नहीं है तो इस शरीर का भी दबाव हमारे पे बना रहता है यदि विचार पूर्ण होता है तो इस शरीर पर अपना नियंत्रण को बना के रख सकते हैं ये बात ठीक समझ में आ रही है? तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो दोनों का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा यदि आप अपने स्वभाव में जागृत नहीं हो तो इस शरीर का प्रभाव आप पे हावी होने वाला है और जब भी आपके ऊपर अपने शरीर का प्रभाव हावी होगा तो आप देखोगे कि आप शोषण करने जाओगे परिवारों में कहीं नहीं इसके कारण संकट ही बनने वाले हैं आपस में तालमेल की कमी ही होने वाली है ये बात हम लोग ठीक से समझ सकते हैं ठीक है ये बात ये बात समझ में आई तो सोचना जिसको हम कह रहे हैं विचार करना सुखी होना दुखी होना क्रोध होना स्नेह होना इत्यादि इत्यादि आशा होना निराशा होना ये सब किसके काम है ये क्रियाएं किस में घटित हो रही हैं? मैं में घटित हो रही हैं। बात ठीक समझ में आ रही है तो मानव का अध्ययन हम कर रहे हैं आप अपना अध्ययन कर रहे हैं आप में दो, दो तरह की चीजें हैं एक आप हैं और एक आपका शरीर है आपकी कोई क्रियाएं हैं शरीर की कोई क्रियाएं हैं और ये दोनों मिलकर भी कोई क्रिया करते हैं ये दोनों मिलकर भी क्रिया करते हैं जैसे देखना जैसे सुनना तो तो जैसे बोलना जैसे चलना जैसे कुछ काम करना ये सब क्या है दोनों के संयुक्त तो अभिव्यक्ति ठीक है ना ये बात आप देखते हैं या आपकी न देखती है आख देखती है या आप देखते हैं दोनों देखते हैं हाँ जी आपका तो लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है ऐसा होता है कि नहीं होता है जैसे जैसे अभी मैं ऐसा करके आँख खुली हुई है तो पूरा का पूरा जो फिजिकल एक्टिविटी क्या हो रही है पूरा का पूरा का प्रिंट मेरे ब्रेन पे मतलब मेरी आँख में आ रहा है रेटिने में आ रहा है और एटेन से हमारे ब्रेन पे जा रहा है लेकिन वो पूरा मैं देखता हूँ सॉरी मैं तय करता हूँ इनको देखना उनको देखना उनको देखना तो उनको देखता हूँ बाकी चीज़ें बैकग्राउंड में बनी रहती है ऐसे होता है ना तो ये समझ में आए कि दोनों को मिलाकर भी कोई चीज़ें हो रही हैं जैसे जैसे क्या हुआ चलना देखना सुनना समझना है न सुनना सॉरी समझना तो इसमें हो रहा है चलना देखना करना दौड़ना बोलना ये दोनों के योगफल में हो रहा है अभी हम क्या कर रहे हैं ये अभी हम दोनों को समझ रहे हैं क्रियाओं के आधार पर कि मैं में कोई क्रिया है शरीर में कोई क्रिया है उन क्रियाओं में आपस में कोई अंतर भी है और आपस में कोई संबंध भी है हाँ जी साइंस में जो हम पढ़े थे कि इन एक्शंस एंड वॉलंटरी एक्शन हाँ जी एक्टिविटीज तो यही होगी शरीर की इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज में आएगा और वॉलन्टरी ये जो हम दोनों मैं और शरीर मिल कर रहा है ऐसा ऐसा मान, मान सकते हैं है? शरीर में भी दो तरह की क्रिया हो रही है जैसे शरीर को भूख लगती है आपको भूख लगती है शरीर को भूख लगती है भूख किसको लगती है पता किसको लगता है आपको पता चलता है भूख किसको लगती है खाना किसको चाहिए आपको चाहिए कि शरीर को और खाता कौन है आप खाते हो कि शरीर दोनों मिलके खाते हैं दोनों मिलके खाते हैं दोनों मिलके कैसे खाते हैं बताओ जिस तरीके से कान से सुनते हैं उस प्रकार से खाना भी खाते हैं ऐसा नहीं होता है भूख शरीर को लगती है खबर आपको लगती है ठीक आप निर्णय करते हो खा ले तो वो खाता रहता है आपका निर्णय चला रहता है वो अपने आप ढूंढ के खाने लगता है ऐसे थोड़ी होता है खाता शरीर ही है आपको इसमें कुछ करना नहीं होता है आपको खाली निर्णय करना होता है ये खा ले आपने निर्णय कर लिया कि आज तो एकासना है क्योंकि आज 11 से उसका है ना हिम्मत नहीं कि वो खा ले बात समझ में आई ये बात ठीक समझ में आती है भैया हाँ जी ये सोचना हम ये तीसरी कैटेगरी में नहीं हो सकता क्या जैसे मैं, मैं सोचना और बाकी सब है शरीर में ये सब है और तीसरा जो आपने कैटेगरी बनाया दोनों से होता है हाँ जैसे तो सोचना क्या इधर नहीं हो सकता जैसे एक आदमी बीमार हो गया उसका शरीर एकदम काम नहीं कर रहा हैं हाँ। तो क्या वो सोचता नहीं है सोचता है पर उसका डिपेंडेंस उस पर होता है ना कि शरीर की जो स्टेटस है वही स्टेटस के हिसाब से उसे विचार आ रहे हैं ऐसा बोला जा सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं भाई उसकी समझदारी के स्टेटस से विचार यदि उसने अपने आप को शरीर माना है पूरी जिंदगी में अपने आप को मानव के रूप में नहीं पहचाना है दोनों का संयुक्त रूप है तो उसका सोचने का जो कंटेंट है वो कुल मिलाकर शरीर मूलक होने से वो शरीर के आसपास ही सोचेगा प्रभावित होता रहेगा दुखी होता रहेगा परेशान होता रहेगा और यदि उसने अपने आप को मानव के रूप में पहचाना है तो वो मानव से जुड़े हुए मुद्दों को पे सोचेगा समाधान को सोचेगा न्याय को सोचेगा समृद्धि के लिए काम करेगा सोच सकता है शरीर की स्थिति इसमें सहयोगी हो सकती है शरीर की स्थिति इसमें असहयोगी भी हो सकती है तो सोचने का तरीका बदलता नहीं है अभी दिक्कत क्या है जब आपको भूख लगती है तब तो आप बड़े प्यार से मम्मी से जाके बात करते हो और जब आपको भूख नहीं लगती है, तो मम्मी की तरफ देखते भी नहीं हो यही शिकायत मम्मी के साथ यही शिकायत पत्नी को है यही शिकायत भाई को यही शिकायत आपके पार्टनर को भी है बिजनेस में जब तक हम शरीर से प्रभावित होकर चलते हैं तब तक हमारे में शिकायतें बनी ही रहती है क्योंकि वो शरीर की एक आवश्यकता आज है कल नहीं है अभी है अभी आगे क्षण में नहीं है तो इस प्रकार से यदि देखते हैं तो समग्रता में हम मानव को नहीं देख पाते हैं तो मेरा सोचने का जो कंटेंट है वो स्वतंत्र नहीं हुआ है स्वतंत्र होने का मतलब सबसे अलग होना नहीं है कि शरीर से अलग होकर सोचना नहीं है स्वतंत्र होने का मतलब है कि जो कल इतनी सारी बातें लिखी थी उन, उन सभी मुद्दों पर ठीक ठीक सोचना है स्वतंत्रता का सोचना है प्राकृतिक नियम के साथ सोचने के बाद ठीक है बात? तो ये बिल्कुल ठीक से हम समझ सकते हैं कि जीवन में ये क्रिया होती है है ना जैसे किसी को कोमा आ गया कोमा किसको आता है मे को आता है कि शरीर को शरीर में ब्रेन नाम की कोई चीज होती है उसमें सिग्नल ट्रांसफर होते रहते हैं यदि वो सिग्नल सिस्टम में कोई दिक्कत हो जाए कॉर्ट टूट टाए इधर तो से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए तो शरीर में संकेत आना बंद हो जाते हैं जीवन में वो इच्छाएं, विचार और आशा चलती रहती है है ना उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं हो पाता लेकिन जीवन में वो क्रिया होती रहती है जीवन में वो क्रिया होती रहती है और उसके कई सारी कहानियाँ किस्से आप वो सुनते रहते हो समझते रहते हो थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो क्रियाओं के आधार पर हम इसको देख सकते हैं इन में अंतर है और ये साथ साथ हैं अंतर को भी समझ रहे हैं और साथ साथ को भी समझ रहे हैं तो मैं तो हम लोग बोलते भटका हुआ है तो ये दारू सिगरेट ये सब पीते हैं तो सुख किसको मिलता है मैं तो उस समय काम करता है नहीं तो मिलता किसको सुख किसको मिलता है जी इसके लिए थोड़ा और विस्तार में हमको जाना पड़ेगा इसके लिए विस्तार का मतलब दारू नहीं पीना पड़ेगा बिना पिए इसको हम समझ सकते हैं क्या ऐसा कुछ करने से हमारी सोचने की क्रिया कम हो जाती है या बढ़ जाती है ना बढ़ती है ना कम होती है ठीक कुल मिला के क्यों करते हैं क्योंकि जिस भी परिस्थिति में हम जीते हैं वो परिस्थिति हमको स्वीकार नहीं हो पा रही उसमें हमको जो लग रहा हम कह नहीं पा रहे हैं है ना हमारे को ज़िंदगी में कोई रस नहीं है तो उन परिस्थितियों को भूलने के लिए वो इन्फॉर्मेशन हमारे में कम पहुंचे उसको एक प्रकार के है ना उसको स्लगिश करने के लिए ये सब काम हम करते हैं तो अगर ठीक से देखेंगे तो ये सारा कार्यक्रम जो है उसके लिए एक शरीर का पूरा ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा शरीर में एक ब्रेन होता है है ना अभी आगे हम अध्ययन करेंगे इस ब्रेन के आसपास एक मेनंजिस झीली होती है तो जो भी हम अल्कोहल ज़्यादा एक इंटेक करते हैं तो ये मेनंजिस झिल्ली थोड़ी सी आवेशित हो जाती है उससे जो जो सेंसेशन है आँख नाक कान के जो सेंसेशन है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाते हैं है ना शरीर पर नियंत्रण कम हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में क्रिया बंद हो जाती है, है ना आप में से कई लोगों ने ऐसे पी के देखे होगा जरूरी नहीं कि आप जिन्होंने नीं पिया वो पी के देखें है ना आप देख लिये उदाहरण तो उससे पता चलता है कि उनका सोचने की शक्ति खत्म हो गई ऐसा नहीं है वो सोच ही रहे हैं लेकिन अभी जो पहले से सोच कर रखा है जो आपको बोलने की इच्छा थी उनको बहुत दिन से और वो बोल नहीं पा रहे थे आज वो इस प्रकार से बोलने का साहस जुटा पा रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं तो जीवन में वो क्रिया में, में वो क्रिया तो घटित हो ही रही है शरीर पर नियंत्रण धीरे, धीरे धीरे धीरे उसका कम होता जा रहा है ज्यादा पी लेने के बाद आप बोल ही नहीं पा रहे हैं है ना और ज्यादा पी लिया तो अब चल भी नहीं पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वही ढूस हो गए ओ, तो सोचना बंद हो गया से थोड़ी है सोचना बंद हो गया थोड़ी है सोचता रहता है कोई किसी ने क्या बोला अभी कान भी ठीक से काम नहीं कर करे ओरियंटेशन लॉस हो रहा है क्यों हो रहा है ओरियंटेशन लॉस क्योंकि कान कनेक्टेड है ब्रेन से नाक कनेक्टेड है ब्रेन से तो बिस्तर में सोए के नाली में सोए पता नहीं चल रहा है है ना मम्मी मुंह साफ कर रही है कुत्ता मुंह चाट रहा पता नहीं चल रहा <laughs> <laughs> तो ये जो पांचों संवेदना हैं इसको शिथिल कर दिए हम ठीक है ना ये बात अब ये सब क्यों करते हैं इसीलिए करते हैं जिंदगी में कोई सुख नहीं है तो क्या करें आदमी अब आप बोलो तुम ये मत करना उससे कुछ होता नहीं है आप कितना ही फ़ायदा नफा नुकसान उसको बता दो वो छोड़ने वाला नहीं है हमारे गांव की एक कहानी है जब हम नए नए आए यहाँ पर 2008 में तो नए नए बच्चे कुछ एम ये सब करते रहते ना मास्टर ऑफ क्या बोलते हैं उसको सोशल वर्क एक लड़की बिचारी पढ़ लिख के आ गई उसके अंदर बड़ी तमन्ना कि गाँव में कुछ बढ़िया करना है लोगों को बढ़िया करना सीधे गाँव पहुँचते हैं अरे यार ये क्या मतलब हुआ तुम सब बढ़िया कर रहे थे वहाँ पहुंच गए लेके लेके अपना सामान ले तंबू लगा डुक, डुक, डुक, डुक, थोड़ा नोटंगी किया ना नुक्कड़ नाटक हम भी तमाशा देख रहे हम भी चले गए देखें क्या हो रहा है और उसने आके अपनी बातचीत शुरू कर दी बताया कई सारे पोस्टर लगा दिए क्या पोस्टर लगाया कि देखो भाई ये जो तम्बाकू है ये तम्बाकू खाने से कैंसर हो जाता है और देखो अभी अभी हम कैंसर हॉस्पिटल से आए और देखो कितना खतरना, खतरनाक खतरनाक कैंसर हो है एकदम डरानो डरानो फोटो लगा रखे एकदम राम से बदल की फिल्म जैसे ठीक और सबको बता रहे देखो ये गले का कैंसर हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया देखो तो तम्बाकू खाना चाहिए सबने बोला हाँ नहीं खाना चाहिए ठीक है बड़ा लड़की को लगाया देखो कितना अच्छा काम हमने कहा समाज में कितनी बुराई है तम्बाकू खाने के बारे में और हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया सोशल वर्क हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई ये पता ही नहीं कि समझ में कमी के कारण कुछ हो रहा है तो उनको लग रहा है हम समझा देते हैं समझाने लगे भाई क्यों नहीं खाना चाहिए किसी ने पूछा तो देखो कैंसर अस्पताल में हम गए तो जो भी कैंसर के पेशेंट थे 99% जो पेशेंट थे वो तम्बाकू खाने से थे कितना अच्छा डाटा लाए डाटा को तो हम किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं? वो हमारे हाथ में ना तोड़ मोड़ के कैसा प्रेजेंट करते एक बुजुर्ग व्यक्ति थे बोले इधर आ इधरा ये पता कुल कितने लोग तम्बाकू खाते हैं तो जितने लोग तम्बाकू खाते हैं उसके एक परसेंट को भी कैंसर नहीं होता है लड़की लालम लाल हो गई गाल लाल हो गए अब जवाब नहीं इसका और ये हकीकत है जितने लोग तम्बाकू खाते हैं उनमें से एक परसेंट को भी कैंसर नहीं हो रहा है ये बात अलग है कि जिनको कैंसर हो रहा है उनमें से निन्यानवे लोग होंगे नब्बे जो लोग हैं वो तम्बाकू खाने से आदमी ने अपने बचने की जगह निकाली कि नहीं निकाली लड़की ने फिर अपना साहस जुटाया फिर समझाने की कोशिश की देखो हो सकता है कि आपका हो सकता है कि आपका 99% में या 1% में नंबर आ जाए हो सकता है भी, क्यों नहीं आ सकता? तो आपके परिवार वाले क्या सोचेंगे ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे? तो उस दादा ने बोला कि जीना कौन चाहता है जीना ही कौन चाहता है सामान पे करके लड़की सीधे इंदौर सोशल वर्क खत्म आज के बाद करना ही नहीं तो मुद्दा ये नहीं है कि हम तमाकू खाएं या नहीं खाएं मुद्दा यह है न्यायपूर्वक जीना है या नहीं जीना है न्याय का मतलब ये है जीना क्यों जीना कैसे का ठीक ठीक उत्तर हो जाए और वो है ना उस उत्तर के साथ हम खड़े हो जाएं तो क्रियाओं को देखें तो इस प्रकार से दिखाई देता है वो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं मैं इसको थोड़ा सा कम मिटा देता हूं आप उसी के नीचे लिखिए इन दोनों की आवश्यकता को देखें दोनों की आवश्यकता भिन्न भिन्न है शरीर की क्या आवश्यकता है हम हाँ मानव का अध्ययन कर रहे हैं मानव में दो तरह की चीजें मैं और मेरा शरीर दोनों को ठीक ठीक समझ पाएंगे दोनों की ठीक ठीक आवश्यकता को पहचान पाएंगे तो पूर्ति कर पाएंगे जिससे दोनों की संतुष्टि होगी तो मानव में समाधान होगा तो शरीर में शरीर की क्या आवश्यकता है सबसे ज्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है हवा खाना पहले चाहिए कि हवा ज़्यादा चाहिए पानी दाना दाना बराबर खाना हवा पानी दाना और बताओ तमाम तरह का सामान ये सब क्या है सामान सामान किसको चाहिए इसी को यदि एक नाम दे दें अगर एक नाम दे दे तो क्या समझ में आया शरीर को क्या चाहिए सुविधा ये मिटा दो शरीर को क्या चाहिए सारा खाना पानी किसको चाहिए आपको चाहिए कि आपके शरीर को कपड़ा किसको चाहिए आपको चाहिए कि आपके शरीर को सफाई किसको चाहिए आपको चाहिए कि आपके शरीर को समझ में आता है खाना किसको चाहिए काय के लिए चाहिए जैसे दूसरे को चाहिए तो कितने अच्छे ज्ञान आता है हमको काय की चाहिए अगर शरीर को चाहिए तो काहे के लिए चाहिए शरीर के पोषण के लिए है ना शरीर को पुष्टि देने के लिए पोषण के लिए माइक बंद कर लेंगे भाई किसी के पास होगा कपड़ा किसको चाहिए आपको नहीं चाहिए आपके शरीर को चाहिए छोटी सी बात अगर समझ में आएगी तो जिंदगी बदल जाएगी अभी हाल गाड़ी किसको चाहिए आपको चाहिए कि आपके शरीर को चाहिए किसको चाहिए अंकल जी बताइए किसको चाहिए मोबाइल किसको चाहिए मोबाइल आपको चाहिए क्या आपके शरीर को हाँ जी चलिए चलिए बहुत अच्छी बात बताइए विशाल भाई अगर मुझे किसी का किसी का संवाद करना है तो मुझे चाहिए हाँ और एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए तो शरीर शरीर को चाहिए एंटरटेनमेंट शरीर को चाहिए Finally, तो वही है शरीर को इंटरटेनमेंट करना या मैं को करना होता है मैं को जिंदगी समझ में नहीं आती बोर होता है ये मनोरंजन क्या है मनोरंजन क्या, क्या है जब जिंदगी समझ में नहीं आती क्यों जी रहे हैं ये जीने का प्रयोजन क्या है कैसे जीना ये समझ में नहीं आता तो तो उसका इंडिकेशन मिलता है बोर होना बोर होना क्या चीज़ है जैसे यहीं पर कोई एक आदमी बैठा है है ना कोई बैठा हो सकता है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है यार ये चल क्या रहा है ये आदमी क्यों इतना बोलता रहता है मैं यहाँ क्यों फंस गया मेरा यहाँ काम क्या है अब वो यहाँ पे बोर होगा कि नहीं होगा तो उसको मनोरंजन बीच बीच में उसको मोबाइल देखने को चाहिए व्हाट्सअप में कोई इंपॉर्टेंट कॉल आने वाले है, है ना कुछ बहुत ही अति महत्वपूर्ण मैसेज आते लोगों के यहां देखते रहते प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बेहते रहते हैं उनको कई लोगों को तो मैं देखता हूं हर एक दो मिनट में देखने का देते जाते <laughs> क्यों हो गया ये तो मनोरंजन हमको चाहिए क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं चाहिए किसको चाहिए जिसको ये समझ में नहीं आया कि जिंदगी क्या है जीना क्यों है इसको मनोरंजन चाहिए क्या अभी नहीं चाहिए वो अभी अपने शरीर का संतुलन सीख रहा है उसको नहीं चाहिए वो अपने काम पे लगा हुआ है जो भी अपने काम पे लग गया उसको मनोरंजन चाहिए ही नहीं रहता है जिसको एक समय के बाद काम समझ में नहीं आया करना क्या है या जो कुछ समझ के हम चले थे कि यही करना है और वो करने की एक बार आगे जाकर सार्थकता दिखना बंद हो गई हमको सार्थकता दिखना बंद हो गई अब हमारा मन उसमें लगता नहीं है तो मनोरंजन के सहारे चलते रहते हैं तो मनोरंजन किसको चाहिए यदि चाहिए भी तो किसको चाहिए भ्रमित स्थिति में मैं को चाहिए शरीर को चाहिए। किसको चाहिए मैं को चाहिए क्योंकि मैं को या तो जिंदगी का अर्थ चाहिए और अगर ज़िंदगी का अर्थ नहीं मिलेगा तो वो बोर होगा और बोर होने के बाद उसको कहने कहीं ना कहीं मनोरंजन चाहिए अभी तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी सीख गए मम्मी में बोर हो रहा हूँ और ये इतनी बड़ी बीमारी फैल गई है बोर होने की दुनिया के हर आदमी इससे ग्रसित होते जा रहे हैं और ये एक प्रकार की अगर देखेंगे तो जागृति की आवश्यकता अब अनिवार्यता में बदलती जा रही है उसका इंडिकेशन है तो मनोरंजन एक प्रकार से मैं नहीं मे को चाहिए कब चाहिए जब मैं में सार्थकता नहीं है ठीक है तो फिर से प्रश्न करता हूं मोबाइल किसको चाहिए आपको चाहिए कि आपके शरीर को अब दो तरह के लोग हैं कितने लोग को लगता है कि मैं को चाहिए वाह तभी तो मोबाइल लेकर हाथ में बैठे हुए कितने को लगता है कि शरीर को चाहिए है ही नहीं एक दो लोग हैं और तो पुराने सुने हुए ये ठीक बात फिर से थोड़ा ऑपरेशन करें इसका न्यूरो सर्जरी बात किसको करनी है बात किसको करनी है मैं को निर्णय किसका उपयोग किसका करेगा शरीर का मेरा मन करेगा आपसे बात करने के लिए है ना तो मैं बात करता हूँ मैं अपने शरीर को बोलता हूँ कि बोल तो वो बोलता है ठीक आप दूर खड़े होते हो तो मेरी आवाज़ कम जाती है तो मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ाता हूँ है ना और दूर खड़े होते हो तो और वॉल्यूम बढ़ाता हूँ अगर कोई यंत्र बीच में नहीं है तो मैं ज़ोर ज़ोर से चलेता हूँ मेरे को मन आपसे बात करने का तो दिक्कत किसको होती है? मुझे होती है गले को होती है दिक्कत होती है? मैं तो, मैं तो तो छत पे खड़ा होकर चिल्लाऊंगा है ना तो गले को दिक्कत होती है तो गले को दिक्कत ना हो उसके लिए ये यंत्र लगाया ये ये गले को दिक्कत ना हो ये मुझे नहीं चाहिए है ना यदि इसको हम सम्मान से जोड़ देते हैं यदि इसको हम सम्मान से जोड़ देते तो मुझे भी चाहिए क्या तुम अकेले लगा के रखो एक बार तो दो यार तो हम दूर खड़े हैं तो लाउड स्पीकर लगा के बात कर लिए और दूर खड़े होने पर और कुछ यंत्र लगाए और दूर ख... और दूर होने पर हम बात करना चाहते हैं हम चीख चिल्ला के इंदौर तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं जाएगी नहीं जाएगी अलग बात है गला तो फट जाएगा तो गले को बचाने के लिए अभी हम मोबाइल का उपयोग करते हैं तो मोबाइल किस चाहिए आपको चाहिए क्या आपके शरीर को ठीक से बैठा या नहीं बैठा है ना तो बातचीत करने के लिए जो मोबाइल है वो आपके शरीर के लिए चाहिए सारा सामान सारा ही सामान जितना भी सामान जो भी फिजिकल केमिकल चीजें हैं वो आपको नहीं चाहिए आपको चाहिए किसके लिए शरीर के लिए सामान को सामान चाहिए शरीर भी एक प्रकार का सामान है इसकी आवश्यकता की पूर्ति किससे होगी सामान से आपको चाहिए सम्मान आपको चाहिए विश्वास आपको चाहिए इसने, वो किसी भी सामान से पूरा नहीं हो सकता है तो ये बात हमको समझ में आ जाए सारी आवश्यकताएं शरीर के लिए जैसे मेरे को जाना है इंदौर है ना या जैसे आप महाराष्ट्र में से हो और आप आपको यहाँ आना था शिविर करने के लिए आप अपने शरीर को बोले बोले चल बेटा चल दे तो चल देता मना नहीं करता भले आपको पहुंचने में पंद्रह दिन लगते है ना तो अभी सुनते हैं उसको भी देखते हैं तो आप चल देते हैं शरीर आपका मना नहीं करता चल देते आप, आप आते हैं बेंगलोर से 15-20 दिन में 25 दिन में 50 दिन में आते 20 किलोमीटर रोज चलते थक जाते लेट जाते आपका शरीर आपको बताता रहता कि थक रहा है। आप बोलते चलता रहे चलता रहता ये शिविर आपको चाहिए कि आपके शरीर को ये शिविर आपको चाहिए कि आपके शरीर को मैं को चाहिए शरीर क्या को लेके आ पालतू हमको रोटी रोटी बनाना पड़ती है इसका मतलब भी हुआ कि जो भी कुछ आप काम करते हो उसमें शरीर एक साधन भी है और एक प्रकार का ये माध्यम भी है तो इस साधन को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई सामान हमको चाहिए रहता है इस साधन को सुविधा देने के लिए हमको चाहिए रहता है अभी भ्रम क्या हो गया उससे ही हमने अपनी पहचान उससे अपने सुख को जब जोड़ लिया तो हमारे को कंफ्यूजन हो गया एकदम क्लियर कट यदि चीजों को समझेंगे तो ठीक से समझ में आएगी तो सारी सुविधाएं शरीर के लिए चाहिए सारी सुविधा किसके लिए चाहिए शरीर के लिए चाहिए तो मे को क्या चाहिए कार किसको चाहिए शरीर को ठीक नौकरी किसको चाहिए शरीर को बिजनेस किसको चाहिए शरीर को डिग्री किसको चाहिए बड़ा कंफ्यूजन हो गया ये डिग्री किसको चाहिए विशाल भाई समझ मुझे चाहिए और नौकरी मुझे शरीर को लगा लो यार जहाँ लगाना हो तो लोग शरीर को नौकरी पे लगा देते हैं सोचते कुछ और बैठे रहते हैं ना काम करते रहते हैं तो खाना हमको चाहिए तो सुविधा हमको चाहिए तो इसके लिए हम काम करते रहते हैं शरीर के लिए चाहिए अभी ये भी हमको समझ में आया कि शरीर हमारा साधन है और शरीर हमारा माध्यम भी है इसको हम अभी समझेंगे है ना तो शरीर को जो कुछ चाहिए वो भी इन्फॉर्मेशन मुझे ही पता लगती है और मैं ही उसके लिए भी काम करता हूं और मैं अपने लिए भी काम करता हूं मेरे पास दो तरह की रिस्पांसिबिलिटी है अपने शरीर के लिए जो आवश्यकताओं को पहचानना और ठीक ठीक उसको पूरा करना जिससे कि शरीर अगर ठीक ठीक पूरा करेंगे तो क्या होगा ठीक ठीक यदि शरीर की आवश्यकता को पूरा करेंगे तो क्या होगा शरीर स्वस्थ रहेगा या अस्वस्थ होगा शरीर स्वस्थ होगा अगर ये ठीक से समझ में आ जाए कि सारी सुविधा हमारे सुखी होने के लिए इसका कोई लेने देना नहीं है केवल और केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है तब जाकर पहली बार हमको समझ में आता है तब जाकर पहली बार हमको समझ में आएगा कि किन किस तरह की सुविधाएं हमको चाहिए किस तरह की सुविधाएं हमको चाहिए यदि स्वस्थ रखने के लिए यदि आप जैसे कोई ये बेटिया बोल रही थी कि शरीर में मोबाइल में तो गाने भी आते हैं वीडियोज भी आते हैं है न अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ये केवल और केवल शरीर के लिए है तो आप समझ पाओगे कि उसका स्क्रीन आंखों के लिए कितना नुकसानदायक अभी जब ये हम क्लियर कट नहीं समझ पाते हैं तो फंसे रहते हैं चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो चीजें समझ में आएगी अभी थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं कि जो मै को क्या चाहिए yes. बहुत ठीक बात मैं को एक शब्द में कहें तो सुख चाहिए है ना दूसरे शब्दों में कहें तो सम्मान विश्वास है ना स्नेह इत्यादि ये सारा कुछ चाहिए आपको सुख चाहिए आपके शरीर की सुविधा आपके शरीर को सुविधा चाहिए सुख के लिए भी आप जिम्मेदार और अपने शरीर को सुविधाओं देने के लिए भी आप जिम्मेदार ठीक है बात बात ठीक समझ में आई तो आपके पास दो रिस्पांसिबिलिटी है एक तो आप अपनी आवश्यकता को पूरा करें समझें और एक जो है अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा करें समझें अगर शरीर की आवश्यकता को ठीक ठीक समझते हैं पूरा करते हैं तो शरीर स्वस्थ बना रहता है और शरीर हमारा साधन है, है ना इसलिए हमको इसको पूरा करना ही होता है तो ऊपर हाँ, एक छोटा सा सवाल है इधर हाँ जी हाँ जी भैया जैसे आपने लिखा कि मानव के दो हिस्से लिखे लिखा मैं लिखा है एक लिक शरीर लिखा हुआ है तो मैं ही जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं है हाँ, तो ये मन है या फिर आत्मा है ये दोनों को भूल जाओ वो आप हो आपको सम्मान चाहिए आपको विश्वास चाहिए आपको स्नेह चाहिए आपको समाधान चाहिए आपको सुख चाहिए इन शब्दों में मत हो ले थोड़ी देर के लिए शब्द सुन रखे है जैसे हम कोई शब्द लगा देंगे ऐसा हमको लगेगा हम तो समझ ही गए हम तो जानते ही थे तो वो शब्द से आगे देखने की कोशिश करिए आत्मा इस हम... होता है एक परमात्मा भी होता है वो परमात्मा आत्मा के ऊपर कहता है आत्मा के ऊपर कहता है और फिर एक आत्मा कई तरह के होती हाँ है एक बड़े बाल वाली होती है एक छोटे बाल वाली होती है एक फिर एक बड़े पैकेज वाले होती है एक इंजीनियर आत्मा होती है एक डॉक्टर आत्मा होती है पर एक भूतनी होती है एक चुड़ैल होती है है ना और ये बाजू में बैठी ये भी एक आत्मा है फिर इस आत्मा में परमात्मा भी रहता है फिर एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को गाली देता है है ना उसका रेप करता है उसका मर्डर करता है और सब करता रहता है ये सब सुन रखा हमने समझ में क्या आया अभी उन सबको पुटली बांध के अभी वो सीढ़ी के नीचे रख दो जाते समय ये बात नहीं समझ दो वापिस ले जाना मेरे को देख के मत जाना अभी ये मौका मो, है हमारे लिए कि बहुत ऑब्जेक्टिवली हम समझें एकदम पिन पॉइंटेडली अभी अगर हमको ये समझ में आ जाए नाम नामकरण से क्या फर्क पड़ता है ये समझ में आ जाए कि एक आप हो एक आपका शरीर मैं अपने में देखूँ तो एक मैं हूँ एक मेरा शरीर है मेरे शरीर की कोई आवश्यकता है उसको हम बहुत ठीक ठीक समझ सकते हैं वो है सुविधाओं की मेरी एक आवश्यकता है उसको हम बहुत ठीक ठीक समझ सकते हैं और वो है सम्मान की स्नेह की विश्वास की अगर इन दोनों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो मानव तृप्त कैसे होगा ये दोनों की पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है मेरी जिम्मेदारी शरीर की जिम्मेदारी नहीं है ये बात समझ में आ गया एक छोटा सा फार्मूला हमने बना रखा है अभी भ्रमित स्थिति में क्योंकि आप लोगों ने लाल पेन यूज़ करने का मना ही कर दिया फिर भी करता हूँ भ्रमित स्थिति में हमने क्या बना कर रखा है शरीर को हम सुविधा देंगे तो मन में या मे में, में जिसको आप कह रहे हैं मे में खुश हो, सुखी हो जाएंगे तो हमने क्या फॉर्मूला कर रखा है कि सुविधा बराबर ऐसा बना कर रखा है या नहीं रखा है अगर ऐसा कुछ होता तो हम बड़ा आसान था हम शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते उससे मन की आवश्यकता पूरी हो जाती तो जिस जिस प्रकार के कार्यक्रम में हम जी रहे हैं, हम संतुष्ट हो सकते थे लेकिन ऐसा होता नहीं है ऐसा क्यों नहीं होता है कैसे नहीं होता है, उसको हम ठीक ठीक अभी समझ सकते हैं दूसरा हमारी एक मान्यता है कि यदि असुविधा होगी तो क्या हो जाएगा असुविधा बराबर दुख तीसरा एक और मान्यता है हमारी कि असुविधा होगी तभी हम सुखी होंगे चौथी एक मान्यता है हम सुखी हो जाएंगे तो सुविधा अपने आप हो जाएगी ऐसे कई तरह के मान्यताएं हैं अभी हमारे पास जो भी समय बचा है आज के सत्र में इसको ठीक ठीक समझ लेते हैं क्या आप खाएं पिए जिससे आप सम्मानपूर्वक जी पाए क्या भाई टाइम पूरा हो गया क्या आप पिए खाएं गाड़ी में घूमें जिससे आप सम्मानपूर्वक जी पाए कौन सी गाड़ी कौन सी साड़ी कौन सी दाढ़ी है ना हाँ कोई बात नहीं अभी दाढ़ी से तो सम्मान है साड़ी से गाड़ी से दाढ़ी से नहीं कोई यहाँ रख ले कोई यहां रख ले कोई यहां कर ले कुछ क्या ऐसा करने से आपका सम्मान होता है कोई बता सकता है आपकी आवश्यकता सम्मान पूर्वक जीना है कौन सी सुविधा से आपका सम्मान सुनिश्चित होता है सुविधा नहीं चाहिए ये तो कह ही नहीं रहे सुविधा चाहिए ही लेकिन वो शरीर के लिए है उससे जो मेह की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो रही है है ना आप देखते ही हो आप एक प्रकार की गाड़ी लेके आते हो ठीक आपको लगता है कि आपकी पहचान आपकी गाड़ी हो गई है ना आप अपने में अपनी उपयोगिता को पहचानना चाहते हो यदि आपको अपनी उपयोगिता पहचान में नहीं आती है तो अपनी अपनी पहचान को आप गाड़ी से जोड़ देते हो तो गाड़ी से सम्मान पाना चाहते हो जबकि प्रॉब्लम क्या है गाड़ी वहीं खड़ी रह गई आप बिना गाड़ी के यहां आए अब मेरे को तो पता ही नहीं कि आप कौन सी गाड़ी में आए तो आपका सम्मान कैसे करें एक तो ये बात समझ में आई इसीलिए हमने पार्किंग बाहर बना दी और दूर बनाना चाहते हैं वहीं पार्क करके पैदल चल गया ठीक तो गाड़ी से सम्मान अगर मिल सकता है तो बहुत आसान होता है क्यों नहीं मिलता पैसे से सम्मान सुविधा से सम्मान क्यों नहीं है इसको भी आप बहुत ठीक से पहचान सकते हो आप अपने को देखिए जब यदि भ्रमित परंपरा में भ्रमित स्थिति में आप जब भी सम्मान पाना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि सामान से मेरा सम्मान हो सकता है ऐसा आप सोचते हैं इसलिए सामान के लिए दौड़ते हैं हर बार नया सामान नया ट्रेंड जो आ रहा है उसको लेने जाते हो जबकि आप खुद अपने में देखोगे तो आपने कभी ज़िंदगी में किसी एक सामान वाले के साथ सम्मान किया किया कभी बल्कि पीछे से ये बोला कहीं से लूट मोड़ के आगे होगी नहीं तो कहां मिल रही है आज के जमाने में चार लोगों टोपी बिनाई बिना होता ही नहीं है तो चूंकि सम्मान एक प्रकार से हमारी उपयोगिता है हमको अपनी उपयोगिता नहीं दिखती है, है ना उस उपयोगिता का संकट है वो संकट को उपयोगिता से भर सकते हैं जब तक वो समझ में नहीं आता है तो हम इसको भरने के लिए सामान से इसको भरना चाहते हैं और ये ये फ्रेम काम करता नहीं है चलिए ये तो बहुत दूर की बात होगी आप अपने परिवार में जहाँ पर रहते हैं जैसे आप देखेंगे कि पति पत्नी है बहुत ही बढ़िया सुंदर है ना शरीर भी ठीक एक्सरसाइज भी कर ली बढ़िया एयर कंडीशन लगा कर रखा है बिल्कुल 21 डिग्री टेम्परेचर तेंग, रखा है ठीक पूरा घर में सफाई भी रखी पूरी सफाई रखिए सफाई किसके लिए चाहिए आपको चाहिए क्या आपके शरीर के लिए अभी कई जगह तो मैंने देखा सफाई के नाम पे दंगा हो रहा है सफाई से सम्मान नहीं है है ना सफाई तो हमारे शरीर के लिए चाहिए क्यों चाहिए स्वस्थता के लिए ठीक है कोई एक सज्जन मिले तो पूरे सफ़ेद एक व्यक्ति हमको मिले पूरे सफ़ेद मैं क्या हो गया इनको जूता सफ़ेद मोजा सफ़ेद है ना बेल्ट भी सफ़ेद बाकी अंदर का पता नहीं सफ़ेद होगा तो मैं ऐसे बात की इतना सफ़ेद कैसे सफेदी की चमकार तो उनके एक मित्र ने बताया इधर उधर आओ बाहर लेकर देखो उनकी कार भी सफ़ेद उसका ड्राइविंग हैंडल वो भी सफ़ेद है ना बोले इनके घर में भी सब सफ़ेद अब अपनी एक विशेष पहचान हम क्या कर दे रहे हैं अपनी उपयोगिता समझ में नहीं आई तो कोई एक विशेषता के चक्कर में पड़ गए और उस विशेषता से हम सामान में विशेष होने की जगह में गए और उस प्रकार से सुविधा में सुख को ढूंढने की कोशिश किए दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन पति पत्नी की हम बात कर रहे हैं 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है यदि आपस में उपयोगिताएं स्पष्ट नहीं हैं तो क्या कितनी भी तरह की सुविधा हम इकट्ठी कर लें तो क्या पति पत्नी में है ना खुशहाली या शांति बनी रह सकती है ना पूरा वातावरण हमने घर में अच्छा बना लिया फिजिकल लेकिन यदि आपस में पटती नहीं है संबंध का निर्वाह ठीक से नहीं हो पा रहा है आपस में एक दूसरे की उपयोगिताओं को ठीक से नहीं पहचान पा रहे हैं तो दिमाग कितना उबलता रहता है तो तमाम कितनी भी तरह की सुविधाओं हमारे पास नहीं होती हैं तो हमको लगता है शायद कि इन सुविधाओं में आकर हम सुखी हो सकते हैं लेकिन जो सुविधाएं आपके पास आ गईं उसमें तो आपको बहुत स्पष्ट है कि इसमें सुख नहीं है लेकिन ये भी समझ में आता है कि सुविधा नहीं होंगी तो दिक्कतें हैं तो सुविधा के बारे में इतना कहा जा सकता है कि सुविधाएँ नहीं होने पर हमको दिक्कत है कठिनाई है लेकिन सुविधा हो जाने से हमको कोई सुख नहीं जब हमने ये शिविर लेना शुरू किए 20 साल 25 साल पहले है ना तब तो ये बड़ा कठिन था लोगों को समझाना लेकिन आज मैं देखा कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको स्वीकार कर पाते हो जितनी भी तरह की सुविधाएं उन दिनों आने की बातें थी सबको कार हो जाएगी सबको घर में टीवी हो जाएंगे प्लाज्मा हो जाएंगे ये हो जाएगा रिमोट कंट्रोल होंगे कलर टी होंगे ये सब तब नहीं आए थे है ना तो सबको लगता था कि अरे सर छोड़ो अभी कहाँ लगे हो सुख अभी आ ही रहा है सुख क्या आ रहा है सामान आ रहा है तो सारा सामान हमारे घर में आ गया तो क्या हम एक दिन भी सुखी हो पा रहे जितनी भी तरह का सामान है बाजार में उपलब्ध है या नहीं है ठीक आप एक जाइए और एक बढ़िया उदारता से खरीद लाइए सब तो आजकल किराए से मिलता है सब तरह का सामान ले आइए और अपने घर में सजा लीजिए उससे आपको अपनी उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है क्या आप सम्मानपूर्वक जी पाते हो क्या आप सुख खुशहाली को देख पाते हो क्या दुनिया का सारा सामान भी आपके अंदर सुख को नहीं भर सकता है इसका प्रमाण आप में है, है या नहीं है है ना जब तक हमको सुविधा नहीं मिलती सुविधाओं की दिक्कत होती रहती है सुविधा मिलने से अब हमारे में खुशहाली नहीं है जैसे एक छोटी बात करें तो जीवों में और मानव में देखें अगर कैटेगरी बनाए जीव की और मानव की दोनों के लिए सुविधाएं आवश्यक है या नहीं जीवों के लिए भी आवश्यक है और मानव के लिए भी आवश्यक है हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि सुविधा को छोड़ देना जीवों के लिए भी सुविधा आवश्यक है और मानव के लिए भी सुविधा आवश्यक है सामान आवश्यक है लेकिन अगर पर्याप्त देखें पर्याप्त का मतलब सुविधा मिल गई अब उनकी जिंदगी मजे में है तो जीवों के लिए सुविधा आवश्यक है और पर्याप्त भी है मानव के लिए सुविधा आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है <coughs> अब ऐसा है हम क्या कर सकते हैं ऐसा है जीवों के लिए सुविधा आवश्यक है लेकिन उनके लिए सुविधा मिल जाती है वो आराम से बैठ के जुगाली करती हैं है ना उनके लिए सुविधा मिलना पर्याप्त है हमारे लिए सुविधा आवश्यक है यही हमारे में और जीवों में अंतर है हम जीव क्यों नहीं है क्योंकि हमारे लिए सुविधाएं आवश्यक है लेकिन पर्याप्त हो ही नहीं सकती कितनी सुविधा हमारे लिए पर्याप्त होगी हो ही नहीं सकती हमारे लिए संबंध पूर्वक जीना ही पर्याप्त होता है है ना इस प्रकार से देखेंगे तो ये सुविधा में सुख है या नहीं सुविधा में सुख है या नहीं हा या ना हा या ना फिर से आवाज नहीं आ रही हा या ना काट दो तो सुविधा में सुख नहीं है तो आज सुविधा में दुख है क्या इसको भी देख लेते हैं मानना नहीं है जानने की कोशिश कर रहे हैं छोटी सी कहानी कर लें, टाइम पूरा हो गया वैसे तो आप लोगों की अनुमति हो तो दो मिनट में काम कर लेते हैं। रात में थक गए नींद आ रही है तो नींद आना एक प्रकार की सुविधा है क्या असुविधा निद्रा सुविधा है क्या असुविधा और निद्रा आ रही है तो बिस्तर सुविधा है क्या असुविधा एक दीदी है वो सो रही है ठीक ये दीदी का नाम क्या नाम दीदी आपका पीछे वाली का हाँ भारती भारती दीदी सो रही हैं थक गई हैं तो पंखा चल रहा है सो रही हैं अब ये क्या हुआ नींद नींद आ रही है बिस्तर क्या है सुविधा है असुविधा रात में 12 बजे टिंग टिंग घंटी बजी घंटी इन्होंने लगाई अब रात में 12 बजे घंटी बज रही इनके लिए सुविधा के असुविधा जो बजा रहा उसके लिए सुविधा क्या सुविधा ये क्या हो गया एक के लिए सुविधा दूसरे के लिए है ना पहली बार जब घंटी बजी तो इनको लगा सपने में बज बजरी चालू जीवन में गिर चालू जीवन थोड़ी सो रहा है मैं थोड़ी सोया शरीर सोया हुआ है आपका काम तो चल ही रहा है सपने चली रहे इधर उधर उधर उधर कुछ कुछ हो ही रहा है पहली बार घंटी बजी तो ऐसा लगा सपने में बजरी है बहुत दूर सुनाई दे रही थी क्योंकि कान थोड़े धीरे अभी हाइबरनेट हो गए थे दूसरी बार घंटी बजी तो टिंग टांग सुनाई दे रही थोड़ी बड़ी आवाज़ सुनाई दे रही है तीसरी बार घंटी में इनको भारतीय दीदी को समझ में आया कि मेरे घर में बज रही है और सबको सुनाई दे रही होगी लेकिन सब लोग जो है ना चदर ओढ़ के सो गए उठना मेरे को ही पड़ेगा क्योंकि ये जान के सो रहे हैं ये सब मेरे को दुखी करना चाहते हैं ठीक चौथी बार बजी तो इतनी जोर से खड़ांग खड़ग बजरी क्या पता क्या हो गया यार कोई सो ही रहे लोग उठ ही नहीं रहे है ना ये पेड़ पटकते हुए रात को 12 बजे दरवाजा खोलना ये सुविधा है क्या असुविधा आज सुवीधा है। बाहर खड़ा आदमी उसके लिए घंटी सुविधा अंदर वाले के लिए असुविधा लगाई किसने फंस गया बड़े झल्लाते से भारती दीदी पहुंची और दरवाज़ा खोला है ना एक प्रकार झल्ला ही रहे थे देखा तो एक बचपन की कॉलेज के ज़माने की, की फ्रेंड मिल गई और कॉलेज के बाद वो कभी मिली नहीं थी एकदम देख के एकदम गदगद हो गए आंख नहीं खुल रही लेकिन खुशहाली बहुत बन रही है ना गेट पे खड़े होके बात कर रहे हैं पांच दस मिनट हो गया अंदर आ जाओ और भूल गए मैं तो अंदर अंदर और इतने गटर पटर बातें हो रही जितनी देर में वो हाथ मुंह धो के आए इतनी देर में भारतीय दीदी जो है ना फटाफट भट, पराठा वाठा सेक के लिए रात में बारह साढ़े बजे पराठा बना सुविधा है कि असुविधा किसके लिए भारतीय दीदी के लिए असुविधा और उसके लिए चक्कर पटा ना देखो अगर इसी को मुद्दा बनाओगे तो बहुत सारा संकट हो है इसमें तो ठीक हुआ जैसे जैसे खिलाया पिलाया बातें हुई ये हुआ वो हुआ सारा कुछ हो गया तीन चार बजे सोए है ना और बढ़िया आठ नौ बजे उठे और बड़ा मजा आ रहा है जी भारतीय एकदम प्रसन्न है तमाम तरह के असुविधा झेल रही फिर भी प्रसन्न है तो क्या असुविधा झेलने से सुखी हो रही है नहीं कोई एक प्रकार का संबंध दिख रहा है उसमें खुशहाली हो रही है ये अपिसोड पूरा निपट गया घर वाले देख रहे देखो हमको तो चाय भी नहीं पिलाती उसको रात को साढ़े बजे पराठे सब बाकी लोग देख रहे हैं सब इनसे धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ रही है उनकी है ना वो सब हो ही रहा है अभी संयोग से अगले आठ दिन बाद वापस रात को बारह बजे साढ़े बारह बजे घंटी बजी टुणिंग टोंग फिर से वो चौथी बार में इतनी बड़ी हुई फिर इन्हें झल्लाया उठेगा नहीं सब सोते रहते हैं आलसी है ये है निकम है झल्लाते हुए दरवाजा खोला दरवाजा खोला तो देखा कि वापस हुई की हुई दीदी इनकी फ्रेंड वही खड़ी है अब क्या हो गया अब ये समझ अब प्रश्न खड़ा हो गए ये रात में साढ़े बारह बजे क्यों आती है अब इनको खुशहाली नहीं हो रही अब इनको डाउट हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं मर मरा गई और मैं भूतनी के साथ ही व्यवहार कर रही अब इनके अंदर कोई खुशहाली नहीं है ये डरी डरी उनसे बात कर रही है ये चक्कर क्या है? रात में बारह बजे आती है। मामला कहीं और चला गया और यदि और थोड़ा अनुमान करें पहले दिन ही जब घंटी बजी थी पहली बार और पहली बार जब इन्हें दरवाजा खोला देखा सासू मां खड़ी है दरवाजा खोला चल, चल। रास्ते में सोचते सोचते जाती हैं, ट्रेन तो आठ बजे आगे होगी है ना जानबूझ के ये चार घंटे स्टेशन पे बैठी होगी ताकि इसको पता लगे कि मेरे को नींद आ जाए उसके बाद ही आई होगी तो ट्रेन तो आठ बजे जाती है इसको तो मेरे को परेशान करने में मजा आता है सिचुएशन एक ही है एक ही सिचुएशन को हम किस प्रकार डील कर रहे हैं हमारा मान्यता क्या है हमारे अंदर किस प्रकार से नजरिया है उन उ, एक ही सिचुएशन किस कितने तरीके से चीजें घटित हो रही है आप समझ ही सकते हैं तो असुविधा में कोई दुख है क्या या सुख है क्या असुविधा में दुख है असुविधा में कोई दुख नहीं है आप रात में बारह बजे पराठा बना रहे हो लेकिन आपको कोई प्रयोजन दिखता है कोई संबंध दिखता है प्रयोजन का मतलब संबंध दिखता है तो आप उस सम्बंध की चाहत में आप रात को भी काम करते हो जैसे तमाम लोग यहाँ के सोचते हैं कि यार ये लोग कैसे बना लेते इतने लोगों को रोटी ऐसा रहता है कि खानदानी सब खानसा में है कि यहाँ के लोग <laughs> कि सब खानसा में परिवार से इकट्ठा कर लिए संबंध दिखाई देता है तो ताकत आती है वो असुविधा उठा के भी काम करते हैं है ना अभी किसी कारण से ठीक <laughs> जिस क्रम में उनको ये बातें समझ में आई और उनको लगा कि हर बार हर मानव को ये समझना ज़रूरी है है ना इसी प्रकार से ये संबंध की पहचान होती है ज़रूरत को पहचानने से संबंध की पहचान हुई और जिस क्रम में उनकी आवश्यकता पूर्ति हो रही किस बात की सुविधाओं की नहीं ये जो मैं की आवश्यकता पूरी हो रही है उसी क्रम में उनको लगता है कि आप सबकी भी आवश्यकता है और उसी को पूरा करने के लिए हम कहीं ना कहीं तमाम तरह की असुविधा उठाते हैं और ऐसी असुविधा उठाते समय कोई दुख नहीं होता है है ना तो ये समझ में आ जाए कि असुविधा से कोई दुख नहीं है काट दू और ठीक इसी प्रकार से असुविधा से कोई सुख भी नहीं है कि रात में जब तक आप उठोगे नहीं बारह बजे और पराठे बनाओगे नहीं तब तक आप सुखी नहीं हो सकते ऐसा कुछ नहीं है यह बात ठीक से समझ में आना चाहिए ठीक है नो तो ना तो असुविधा से दुख है और ना ही असुविधा से सुख है और ना ही सुख से सुविधा है क्या आप सुखी हो गए तो रोटियां अपने आप छपती रहेंगी क्या रोटियां अपने आप छपेंगी तो सुख के लिए भी एक निश्चित कार्यक्रम और सुविधा के लिए भी एक निश्चित कार्यक्रम को पहचानना है कल सुबह हम लोग मिलते हैं और इसको ठीक ठीक पहचानेंगे